गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीतानंदसोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि का चरणोद गोपीजन सामूत बिंदवन मनोहर बांचाकृप सिंधुवच पतितान पावन भो वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति लंग पंगुंग नम मूक पंगु लिरी यम वंदे परमंदमाधव वृंदावई तुलसीदेव पिया वैकेशवश स्न भक्तिपदी देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर जय वनतम देवी सरस्वती व्या तथो जय कथोपदेशे गौरी गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्तिक्त भक्ति प्रमदा ख जगर देय सदा हवीष्ठ दोहम तीथास्पिविरंचिश्यम भूता पुनतपालदीपोत वंदे महापुरशते चरण महापुरुषते दुस्त सुजक्षी धर्मी अर्जसा जुर्गा मया मी गृश वंदे महापुरशते चरण यल्लवनखचंदम छटाया विस्फुजीत किब वो स्वदर्शी पूर्णानुराग्र सगर सारमती साराधि कामि कदा कृपा करो श्रीकृष्णचैतन प्रभो नितानंद सियादय गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुंबितुजौ तो कनका बुदात संकर्तन कमलायुताक्ष दिवजर जुगधौर्म पलो वंदे जगत प्रियको करुणुतारो प्रणम श्री गुरु वो श्री कृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगच्चु शिशुख तमिदेव पुषोपुराण तमालवर्ण अपार संसार समंदसेतु भजामहे भगवत स्वूप बागीसजस्वे लक्ष्मीजस्व चक्ष जसा से हृदय संवीर संग सिंह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी भजे बज कमंदनम स्वभान भजे वजे कमंदनम स्वभान सदाई धनम सदैव धनम सिसिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताएं दुनिया में किसी को भी परिपूर्ण रूप से विश्वास किया नहीं जा सकता एकमात्र परम गुरु वैष्णव छोड़ के क्योंकि माया से कबलित जो जीव है माया में कबलित जीव कभी भी आपका उसका जो मन की भाव चेंज हो सकता है इसके उदाहरण दिए प्रभुपात बोले एकांत रूप में शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़ के दुनिया का किसी का ऊपर हंड्रेड परसेंट विश्वास नहीं किया जा सकता कभी भी इसका परिवर्तन हो जाए अभी नहीं आधा घंटा बाद दस मिनट बाद चेंज हो जाए सिले पहुपात जी ने उदाहरण दिए राजा मनीन्द्र चंद्र इनके साथ सिले भक्ति विनोद ठाकुर का संबंध थे संबंध मतलब आते थे कीपा लेने के लिए ऐसा ही ज़्यादा कुछ नहीं और पोपात की वो पोपात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपात को इनको भी सम्मान करते थे आते थे और उन्होंने वादा किया कि आपका जो जो वैष्णव मंजूषा सेवा है इसमें हम 1400 सौ रुपया करके आपको महीना में देंगे क्योंकि ये जो वैष्णव मंजूषा का काम है ये बड़ो बड़ा झमेला का पूरा बहुत खर्चा का काम है वैष्णव मंजूसा मैंने एक एक करके गवि रिसर्च करके गवेशा करके निकालना पड़ेगा वैष्णव जो शब्दकोष ये निकाल के इसका ऊपर बहुत हंगामा बहुत खर्चा चौदह सौ रुपया करके आपको महीना में हम इस सेवा के लिए देंगे क्योंकि पोपा जी ने बताएं ये वैष्णव मंजूसा का सेवा इस इस जन्म में हमारा सम्पन्न नहीं हुआ तो सिर्फ इस सेवा के लिए हमको और आना पड़ेगा ऐसा तो बोल के ही गए हैं हमको आना पड़ेगा और नहीं आने से देख देख रहे हो हालत क्या है फिर वो राजा एक महीना और दो महीना दिया उसका बाद भेजा नहीं कुछ उसके बाद खबर भेजा गया तो बोलो हम इतना रुपया दे नहीं सकता चार सौ रुपया करके दे सकता ठीक है आप चार सौ रुपया दो चार सौ रुपया देते देते दो चार महीना फिर वो भी बंद कर दिया तो उपाध ने बोले देखिए इतना नाम कर राजा है वो भी धार्मिक है अधार्मिक नहीं तो ऐसे ही बद्ध का जो परिपूर्ण उन्मुक्त अवस्था नहीं है शुद्ध अवस्था में उन्नीत नहीं हुए इनके ऊपर 100 परसेंट भरोसा नहीं है एकमात्र तो शुद्ध गुरु वैष्णव को विश्वास किया जाए क्योंकि इसमें धोखा खाने का कोई संभावना है नहीं कांसो जब बोले वसुदेव जी महाराज को महाराज आप ले चलो ये बच्चा से तो मेरा कोई डर है नहीं तो आप ये ले जाओ हमारा तो आठ नंबर लड़का से मेरा मृत्यु लिखा हुआ है अब ले जाओ इसको किंतु तो वसुदेव जी किंतु विश्वास नहीं किए तत्वज्ञानी तो तो पुरुष जानते हैं बद्धजीवों का क्या हालत है सेकंड सेकंड में चेंज हो जाता है मन यहाँ वसुदेव जी ला जब बच्चा को रिटर्न जब वापस दे दिए तो आते हुए बताए किंग दुस्वहम नु साधुनाम विदुसाम किमापेक्षितम किमा अपेक्षित किम अकार्यम कदर जानम दुस्तम किम धितात्मनम किंग दुस्वहमु साधुनाम एक साधु क्या कुछ नहीं सहन कर सके सब कुछ सहन कर सके उसका लिए कि असंभव कुछ नहीं है दुनिया का आदमी सोच भी नहीं सकता सब सहन कर करें किंग दुस्वुसाधुनम विदुसाम किम अपेक्षितम और विद्वान व्यक्तियों किसी का अपेक्षा नहीं रखते विद्वान बोलते एडुकेशनल कुछ क्वालिफिकेशन लिया ऐसा विद्वान हम नहीं कह रहे विद्वान तो भगवान इसका व्याख्या कर दिए इसके बाद भागवत जी महापुराण में ग्यारह स्कंद में देखो स्वा विद्वा तत्मतिर्जया विद्या उस को बोला जाता है जिसमें हमारा भावना रहेगा पूरा भक्ति में ठगुर भी कीर्तन में बताए विद्यार विद्याल जानी हो निश्चय कृष्ण पातपद में यदि चित्तो वित्तीरो है इसको ही वास्तव शिक्षा बोला जाता है जिसके द्वारा आपका कृष्ण चरण में चित्त वित्तीय रहे एक में और व्याख्या किया गया जो बंध मोक्षविद किसमें हमारा बंधन हो जाएगा किसमें मुक्ति होगा ये भावना जिसका है ये भी विद्वान है लेकिन बाकी एडुकेशन थोड़ा लेने से उसको विद्वान नहीं कहा जाता वो तो थोड़ा एडुकेशन लिया है लेकिन विद्वान का फल ये विद्या का फल ये नहीं और किमकर्जन वजय विद्युषाम की अपेक्षित विद्वान व्यक्ति किसी का ऊपर अपेक्षा नहीं करते वास्तव जे विद्या जिसका अंदर आया है किसी को अपेक्षा नहीं करते किम अकार कदर जानम जो कदर जो है जिसका दिल में मास्टर जो हिंसा सारे भरपूर है सर रिपु काम क्रोध लोभ मोह मधो माश्चर्य सारे भरपूर हैं इसको कदर जो कदर जो माने उसका हृदय एकदम विकृत हो गया किम अकार्यम कदर जानम ये कदर जो व्यक्ति माया में डूबे हुए व्यक्ति कभी भी किसी का साथ धोखाबाजी कर देगा या तो बेटी या तो बेटा या तो पिता माता स्त्री एक सौ भाग नहीं हो नहीं सकता ये शास्त्रों का वचन है कि अकार्यम कदर जानम आ दुस्तैजम किम धितात्मनम जो धितात्म व्यक्ति ध्वजशील ध्वजशील कब होता है ध्वजशील व्यक्ति समाज में भी कभी कभी देखा जाता है ये व्यक्ति बड़ा ध्वजशील है लेकिन शास्त्रों का जो विचार है इसी में इनको पक्का जो विचार शास्त्रीय विचार में इसको ध्वजशील नहीं बोला जाएगा ध्वजशील वो है जो भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन में एकाग्र होके विचरण करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए उसका एकदम पक्का विश्वास इसमें धैर्य धारण करते हैं कि तन में, में नौर्थ उठा कर बोले प्रेम लाभ धर्जोधन प्रेम लाभ के लिए भजन के लिए धैर्य का जरूरी है इसको ही तो वास्तविक ध्वर्ज बोला जाता है अर्थात तो तत्वज्ञान तो होने से धैर्य आ जाता है ये ध्वजोधान व्यक्ति अपना जीवन में कुछ भी खो जाए सब ले जाए लूट ले जाए फिर भी इनका अंदर में कोई शोक पैदा नहीं होता क्योंकि उसका अंदर में कोई शोक पैदा होने का कोई संभावना है नहीं संतुष्टि है मन में बाहरी जगत का किसी वस्तु का अभाव हो गया उसके उसके लिए उनका खोप पैदा होना संभव नहीं आखूबी तो मन इसीलिए बोला और ये बच्चा को लेते आए और चिंता करे वो तो कभी भी उल्टा कर देंगे ये तो विश्वास नहीं ठीक है, है बोला तो ऐसा करते करते आप देखे हो बाद में हमने बताए थे जो नारद जी आके थोड़ा बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया आप उल्टा मत सोचो नारद जी जो किया है ये भी भजन का अनुकूल है नारद जी इसलिए किए हैं ये पाप कंसों पाप पूर्ण हो जाए तब तो उसका मौत होगा जितना जल्दी हम ऐसा क्रियाक्रम करें जिसका पाप इसके जल्दी भरपूर हो जाए वो विनाश हो जाए इसी चेष्टा में जगत का हित के लिए नारद जी इच्छा करके ऐसा किए नहीं तो आप आरोप लगाओगे नारद जी का काम नहीं है यही कर रहा है नारद जी आके उसका बुद्धि भ्रष्ट कर दिए करने का बाद वो सारे बच्चा को खत्म कर दिए एक एक करके हुआ और इसमें एक बात है शंकर का जो आविर्भाव का जो विषय है उसमें क्या हुआ जोग माया को भगवान जी आदेश दिए जो तुमने एक काम करो एक काम करो ये जो रोहिणी मैया के गर्भ में मेरा अग्रज संकरषण आएंगे संकरषण इसको लेके पूरा देव गर्भ में आएंगे इसको लेके पूरा रोहिणी गर्भ में स्थापन करो ऐसा आदेश किया और इनके साथ भगवान श्री कृष्ण अर्थात जोग माया के साथ एक साथ यशोमती मैया के घर में पैदा हुए वैष्णव लोगों का बहुत विचार है ये सब सुनने का भी लोग नहीं है समझने का भी लोग नहीं है। दिन है दिन दिन दिन ऐसा होते जा रहा है आदमियों का जो बड़ा भारी कंसेप्शन था बड़ा भारी धर्य था विचार क्षमता था ध्यान देखे देखना हर आदमी के अंदर में विचार का क्षमता आस्ते धीरे धीरे कमती होते जा रहा है एक काल की प्रभाव है और एक बात है कि जो जो जितना ऊंचा संग करे जो जितना ऊंचा संग करेगा उसका विचार उतना ही दृढ़ होगा वो उतना ही सही रास्ता पर चल सकता है जिसका विचार सत्संग नहीं किए ऊंचा संग नहीं किए उसका अनस्टेबल अवस्था रहेगा स्टेबिलिटी नहीं है हिलता दूरता है जो एकदम पक्का सिद्धांत तो, पक्का विचार हमारा आचरण में ये उनका अंदर हो नहीं सकता क्योंकि जितना ऊंचा संग करने से उतना ही ऊंचा भावना होता नहीं तो आजकल के जमाने में यह हमारा कथा नहीं है गुरुवर्गो का कथा जितना सारे आज का जितना सारे समाज में देखते हो या तक कि हम यहाँ तक बताते कि इस भजन में जो लोग आए हुए हैं भजन में जो लोग आए हुए हैं ये भी इनका भी कोई दोष नहीं क्यों दोष नहीं वो धीरे धीरे नीचा संग करते करते उसका मन भी नीचा हो गया जितना अब नीचा संग करोगे अर्थात हमारा कहने का मतलब है ध्यान से सुनना कोई भजन करने आए हैं उनका सामने ऊंचा आदर्श अगर नहीं दिखे तो भजन नहीं कर सकता मेरा बात समझा नहीं बड़ा गंभीर बात है आम अगर हमारा सामने गुरु जी का आदर्श चरित्र स्वभाव को देखे हमारा अंदर में प्रभाव आता अगर हम भजन करने के लिए आए जो भजन करने के लिए नहीं आए तो उसका बात तो आता ही नहीं मठ में आके खाने पीने के लिए आएगा कोई मजा लूटेगा उसका बात तो हम उठाएंगे नहीं अगर ऐसा बात के लिए आपका मन में दुख हो तो हमारा करने का कुछ नहीं है क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु देखो चैतन्य चरित में तो खुलो वहाँ चैतन्य महाप्रभु साक्षात सनातन गोसाई को बताए सनातन वैष्णव स्ति को चयन करना और माँ वैष्णव स्ति चयन करने का पहले पहले सनातन जी बताएं ये तो वास्ट विषय है वास्ट चैप्टर इतना बड़ा विषय है उसको कैसे हम कैसे कैसे करें महापो बोले ठीक है हम थोड़ा दिग्दर्शन कर देते हैं बोल के जो जो टॉपिक्स बताएं वो देख लेना चौदनों तो चौथा मित्र में उसमें दीक्षा का प्रकरण शिष्य का लक्षण गुरु का लक्षण गुरु शिष्यों का परीक्षा भक्ति मनोद ठाकुर शरीर छोड़ने का पहले बड़ा अफसोस करके गया बड़ा और उनके असर लेखनी में ये अफसोस का बात है सारे जगतवासी को विनती किए देखो अगर चैतन्य महाप्रभ का आदर्श को स्थापन करना चाहते हो तो आप लोगों का बड़ा भारी कर्तव्य है आपका बड़ा भारी कर्तव्य निभाना पड़ेगा वो क्या है वो बोले जैसे जैसे गोस्वामी लोगों ने बोल के गए हैं चैतन्य महापो का आदर्श उसी का मुताबिक आपको चलना पड़ेगा अगर ये सब व्यवस्था टूट जाए तो हमारा करने का कुछ नहीं है भक्तिमंदी ठाकुर बार बार बोले तो पूरा समाज क्या होगा विध्वस्त तो हो जाएगा भक्तिमंद ठाकुर फोरकास्ट करके गए ऐसा बोल के गए आप तो बांग्ला समझते नहीं हम क्या करें ऐसा बोल के गए हैं आप जो लोग अभी हैं अभी समाज में भजन में ऊंचा अवस्था में वो लोग अभी इस विषय में ध्यान ना दे सावधान ना होए तो धीरे अगले जो आ रहा है दिन उसमें पूरा वक्त में ठकुर बोल के हम लिखा दिखा देंगे बड़ा अफसोस करके बताए जितना ऊंचा आदर्श देखोगे आपका आंखों के सामने भाषण देने वाला आदमी देखोगे आपका कुछ नहीं होगा बुलाओ और भसन दे के चले जाएंगे आपका जीवन का कोई तरक्की नहीं दिखेगा आंखों के सामने जलते हुए उदाहरण देखने का बाद भी बद्ध जीवों का ऐसा स्वभाव है कि इच्छा हो तो भजन करे नहीं तो ना करे उल्टा करेगा जैसे काल उदाहरण दिया था साक्षात परत पर अखिलेश्वर चैतन्य महाप्रभु है साक्षात परत पर इनको छोड़ के माया पे जाता है अब बोलो साक्षात भगवान है उनको छोड़ के अभी माया का उड़ जा रहा है अब बताओ तो क्या होगा इसलिए माया का प्रभाव जो है ये किसी भी हिम्मत से आपको जय नहीं किया जा सकता आप आपका हिम्मत नहीं किसी का आपका नहीं दो भुवन में ब्रह्मा का भी हिम्मत नहीं ब्रह्मा अगर कृपा मिले ठाकुर जी का तो बोले ठीक है नहीं तो किसी का लिए संभव इसीलिए भगवान दी गीता ने बताएं मम माया दुरात्वया हमारा मारा दुरात्व कोई किसी का पार नहीं मामे वो जे प्रपदे मायाम एताम तरंती थे जो हमारा चरण में एकदम शरणागत हो जाए उसके लिए मार पार, माया पार करना कोई विषय नहीं चुटकेला हम पार कर देंगे लेकिन जब तक आप अपना प्राइवेसी को बजाय रखोगी वह एस एस ए, आप अपना जिंदगी का जो परिपूर्ण शरणागति अगर नहीं हुआ आपका जिंदगी में तो उसी समय आपका लिए कभी भी कुछ हो सकता है जो सब बात हमने कहे सब हम प्रमाण कर सकते हैं ऐसा नहीं क्यों कह दिए दिखा के लिए हम ऐसा क्यों बताए थे क्योंकि शास्त्रों का विचार है चैतन्य चर्चा में तो यहां भी बोला दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम दीक्षा काल में कृष्ण जो जीवात्म जो है शिष्य आत्मसमर्पण करे इनका ड्यूटी ए है इनका ड्यूटी है आत्मसमर्पण कर दो आ गुरुजी का ड्यूटी है कि गुरुजी जी शिष्य का अंदर में भरपूर किपा भर दे और दोनों में एक बा एक का भी लापरवाही है कैनॉट गेट एग्जैक्ट रिजल्ट उसमें गुरु जी को दोष दोगे ये गुरु जी क्या ये ठीक नहीं किए वो तो वो अनुगत तो किए हैं वो ऐसा दिखाए रास्ता लेकिन किसी ने उनका आदर्श ग्रहण करने के लिए तैयार है नहीं इसमें उनका कुछ नहीं है किपा करके अभी है और नहीं तो कोई कारण नहीं है ये जो बात है इसमें पूरा सनातन गोसाई को महाप्रभु ने सारे बता के क्या है ऐसा ऐसा करना ऐसा ऐसा करना अगर चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है कि किसी भी हालत से कुछ भी हो जाए भजन राज्यों में तो ये सब इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु नहीं देते ये सब बोल के जाते क्या ऐसा ऐसा लिखना गुरु शिष्यों का परीक्षा भी हो होना चाहिए एक साल देखेंगे गुरु कै, कैसा गुरु का अच्छा लगे और शिष्यों ये शिष्यों बनने का लायक कि नहीं ये शो भी देखना जरूरी है ये सब अगर जब पद्धति है पद्धति को तोड़ दिया जाए तो उसमें हालत खराब हो जाएगा उसमें कुछ करने का कर, किसी का कंट्रोलिंग नहीं रहेगा जब तक जब तक गुरु वैष्णव का कंट्रोलिंग नहीं रहेगा वैष्णव के ऊपर जो भजन कर रहे हैं तब तो कुछ उपाय नहीं है एक ही रास्ता है अनुगत्य के अलावा भजन राज्य में दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं आप आपका आंखों के सामने जितना बड़ा आदर्शों को देखोगे उतना ही आपको शक्ति आएगा नहीं तो होगा नहीं अभी ये नारद जी जो हैं ये लीला पुष्टि के लिए इच्छा करके ऐसा मजा किए अब सारे जो हैं इसको जितना सारे हैं मार दिए बच्चा को अशुभ मार दिया नहीं वो देवो की वसुदेव इनको फिर से जेल खाने में डाल दिए बंद कर दिए जा ये जो बच्चा छ बच्चा पैदा हुए पहले छ बच्चा एक दो तीन चार पांच कालनेमी का महासुर इसका में इसका बेटा था ये सब कहानी है कुछ और ये जो कौस है ये पहले कालनमी थे कालनमी के ही पत्रों पुत्रों क्योंकि उसका आ, ये जो है दादाजी अभिशाब दिए थे तेरा पिता का हाथ में ही तू मरेगा और ये जो छः जाने का बाद छः लड़का धीरे धीरे एक एक करके आए सबको को पत्थर में एकदम फेंक के मार दिए बाकी सात नंबर जो हैं सात नंबर का बारे में तो अभी बताएं शंकर संजीव बलराम महाराज आए और ठाकुर जी का आदेश है उनको देवों की गर्व से ट्रांसफर कर दो वहाँ से लेकर पूरा इसीलिए हमारा ये जो परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किए एक ही दो मैया का संबंध कैसे हो सकता एक ही जन्म में इसलिए प्रश्न किए थे जोग माया ने जोग माया जी इधर से गर्भों का आकर्षण करके रोहिणी गर्भों में स्थापन कर दिए या हल्ला मच गया मथुरा में जो देवो की का गर्भो विनाश हो गया पतन हो गया अब किसी को पता नहीं सब चिल्ला रहा ये देवोगी का गर्वनाश हो गया ऐसा कुछ नहीं हुआ इधर से लेके उधर चला गया और कंसों को फेर में फेंक दिया वो तो आठ नंबर गुन्ने वाला था एक दो तीन जगह का आठ गने कैसे सात नंबर को तो भैनिस कर दिया अब आठ नंबर जो है इसी में भगवान श्री कृष्णो विराजमान हुआ ये भी समाज में जैसे जन्म होता है ऐसा जन्म नहीं है ऐसा सोचो मत यह लिखा हुआ है एक दिव्यो ज्योति वसुदेव जी का अंदर आया वहां से देवकी का गर्भ में आया देवकी का अंदर जो आया तो उसका जो तेज हुआ पूरा जेल खाने में रोश एकदम लाइट चारों चारो ऐसा चारो तेज है जैसे सूरज चमकता है तो कंसो न भयभीत हो गया यही हो सके कि इसका गर्भ हमको मरे तो इसका तेज ऐसा दिखता है लेकिन जो है ठाकुर जी क्या करे ऐसा करके प्रकोप होने का टाइम है लेकिन ये कंसो जो हैं कौसो क्या करे कौसो का चिंता हो गया बड़ा वो जो जितना सारे उसका परिकर है उनके साथ चर्चा करने बैठे क्या किया जाए अभी तो ऐसा हालत है आप लोग परामर्श दो क्या किया जाए तो सप्तम गर्व ऐसे ट्रांसफर हो गया बाकी ठाकुर जी आने का अभी हम जल्दी कर रहे तो बहुत बड़ा चैप्टर है इसके बाद ग्यारह स्कंद पूरा भागवत कथा होने का बात अगर ग्यारह स्कंद चर्चा नहीं हुआ सारे बेकार पूरा भागवत चर्चा नहीं हुआ एक मात्र तो ग्यारह चर्चा हुआ तो पूरा भागवत का जो रस है मतलब जिस्ट इसको आपको मिल सके संभव है मतलब इगारह स्कंद सुनने से आपका दिल में बैराग्य पैदा होना सारे तमाम जो शिक्षा है इगारह में इसलिए हमको थोड़ा जल्दी है यहां आके ये जो भगवान श्री कृष्ण अभी आए दाऊ दादा तो उधर गए आकर रोहिणी गर्भ में और यहाँ ब्रह्मा आदि देव देवगन आके भगवान का स्तुति करना शुरू कर दी वो तो मालूम है भगवान जी आएंगे बोल के रखा है ना पहले ब्रह्मा आदि सब गए थे वो लोग चिंता नहीं है आप जाओ हम जा रहे हैं और देवता लोग को आज आदेश किए तुम्हारा काम है पूरा जदुकुल में जिस वंश में मैं आविर्भाव हूँ उस वंश में आप जाके आप लोग सब देवो देवता जय तो देवता देवोता देवतागण देवतागण की स्त्री सबको आदेश किए अब प्रश्नों आएगा ये सब सिद्धांतों की बात है ये तो बाहर चर्चा नहीं होगा कभी ये सीक्रेट बात है अभी प्रश्न आएगा आपका मन में कौन सी देवता सर्गों में इंद्र बरुण आदि इंद्र सब देवता को बताएं जाके हमारा जोदुवंश सुबह आविर्भाव हो जाए ऐसा इसको बताए क्या कौन सी ये नहीं ये जो देवता है देवता भगवान श्री कृष्ण जब जब एक एक स्वरूप लेके कछुआ रूप धारण किए कभी मछली का रूप धारण किए कभी बड़ा का रूप धारण किए किए ना ऐसा मामन जी महाराज भी के रूप धारण किए ओ देवता ओ देवता लोग बोलेगा हमारा खानदान में है और कृष्ण जो इधर आए हम बोलेगे हमारा मनुष्य चेतन मापो हम मनुष्य मनु, कुल में आए हैं समझा है मेरा बात तो ठाकुर जी सब कुल में जाते हैं मनुष्य कुल में देवकुल में सबको को कृपा करने के लिए ये जो ठाकुर जी एक, -एक स्वरूप लेके एक, -एक अंश में जो अब बामन जी अजीत एक एक नाम पकड़ करके एक एक मन्नतर में इंद्रों को सहायता करते मेरा बात ध्यान से सुनना ये जो देवता है वो तो देवता कुल आविर्वाह हुआ इनके जो पत्नी समझाना है मेरा बात भगवान साक्षात जो अंश में जो देवता कुल में आविर्भाव होते हैं उसी देवता लोगो को बोले और उनके आजे पत्नी जो जो इनको बोले आविर्भाव हो जाओ ये तो फिर उसके बाद अभी इधर आदेश हुआ और ब्रह्मा ब्रह्मादि आके सब स्तुति कर दिया सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्य सजोनिम निहित सते सत्य सत्यम मृतसत्रेत्र स्वात्मात्मक शरण प्रपन्ना क्या बताए सत्यव्रतम सत्यपरम तिश्यम सत्य सजोनि निहित सत्य सत्य सत्यम मृत सत्र स्वात्मात्मक प्रपन्ना यह बताए आप सत्व्रत हो आपका स्वरूप सत्वव्रत हैं आपका सारे विचार आपका कहना सत्य है त्रिशत्व है जो सत्य का नाश नहीं समझा नहीं मेरा बात त्रिशत्व भूत भविष्यत और वर्तमान के कालों में आपका जितने जिंदगी में जितना सारे घटना हुआ है किसी ने कोई व्यवहार किया खराब अच्छा कुछ भी हुआ है आपका जित में जिंदगी में जितना सारे घटना हुआ है अच्छा और बुरा इसका त्रैकालिक भूत भविष्यत वर्तमान तीन काल का जो रेस्पेक्टिव हिसाब किया जाए इन तानो तीन कालों का जो स्थिति है इन तानों इन तीन कालों में इसका एग्जिस्टेंस नहीं या तो भूत भविष्यत में हो होगा या तो पहले हो गया समझाना मेरा बात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में ये नित्य सत्व नहीं है आपका जिंदगी में जो भी घटना हुआ लेकिन भगवान जो है इनके सारे घटना बात जो कुछ भी है सारे तिशत्व है भूत भविष्यत वर्तमान काल के जो प्रेख्यापट बैकग्राउंड में सारे सच्चाई है ये आज सच्चाई काल झूठा ऐसा नहीं समझा मेरा बात भगवान का स्वरूप सत्य है हैं। आज सत्य ही उनका स्वरूप है यही तो है ऐसा करके आप भगवान आप सत्यव्रत सत्य संकल्प सत्य ही आज सत्व को आश्रय ना करे तो कभी भी करोड़ों जन्म में कोई भी गुरु आप आश्रय करो आपको भजन नहीं होगा सिद्धि प्राप्त नहीं हो समझा मेरा बात जब तक परम शत्रु का आश्रय नहीं करोगे तब तक आपका लिए भगवत प्राप्ति संभव नहीं है दुनिया तुमको तो दुनिया एक साइड चले जाए मेरा बात ध्यान दे पूरा दुनिया एक साइड हमारा खिलाफ चले जाए बोले महाराज यू, यूं क्यों बताया आपने इस सिद्धांत तो को चेंज करो हम बोले पूरा दुनिया हमारा अगेंस्ट चलेगा फिर भी हमारा सिद्धांत तो चेंज नहीं होगा समझा मेरा बात इसको बोलते हैं स्वतो को पकड़ के रखना मौत भी आ जाए मौत का घड़ी महाराज अब क्या करें झूठा बोलना पर नहीं तब तो भी स्वत्तों को पकड़ तब स्वत्व जो परम स्वत्व वस्तु है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा तो सत्व को पकड़ कर करेगा हमारा कर्तव्य है इसको बचाए जैसे दो दिन पहले बताया था बलि महाराज जी इसका स्थिति क्या हुआ थे एक तो गुरु जी गाली दिया फिर सांप दिया फिर जितना सारे परिकर हैं परिजन हैं सारे गाली दिया जा इसे बेकार सुनता नहीं बात वगे सारे संपत्ति लूट गया उसका कुछ नहीं है कुछ नहीं है उसको अगर बोले तुम चले जाओ कहा जाए हो सारे तो दे दिया कहाँ जाए बेचारा ज्ञाती गुस्ती सब छोड़ दिया अब तो सब फिर उसके बाद भी वो परम सत्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं बोला हम किसी भी हालत से सत्य सत्य में अटल रहेंगे आई कैन नॉट चेंज माई डिसीशन हमने वादा किया तो हमारा वादा को हम निभाएंगे इस सत्व को जब तक सत्व को पकड़ लोगे परम सत्व वस्तु तो भागवत प्राप्ति में सुविधा होगा नहीं तो होगा नहीं सत्व ही भगवान का आंखें हैं सब कुछ है सत्यात्मक और आपकी शरण में हम लोग गए आप लोग बचाओ कौन बोल रहे ब्रह्मा आदि देवगन सब बता रहे ब्रह्मा ने सुंदर बता दे देखो ठाकुर जी आपका चरण कमल का कोई आश्रय ले जरा सा भी तो ये जो भव सागर है आपको आपका स्वरूप का भावना आपका अगर अनुभव में आ जाए किस स्थिति है दुनिया में आपका ये स्वर्य छूटने का बाद कहाँ जाओगे ये सब विचार आने लगे तो आप घबरा जाओगे उसी टाइम में ये भागवत जी ये गुरु वैष्णव आपका काम में आएगा ये जो विचार दिए हुए जो ये परम सत्व वस्तु को आश्रय किए हैं मतलब जो गुरु विष्णु का आश्रय किए एक ही कथा सत्व का आश्रय करना गुरु विष्णु, गुरु विष्णु का आश्रय किया है लेकिन सत्व का आश्रय नहीं किया है इसका मतलब गुरु जी का आश्रय नहीं किए हो तुम तो कुछ भी गलत कर सकते हो यू कैन डू एनी तो ये जो है पृथ्वी ये जो अनंत हो भवसागर भवसागर भावसागर को चिंता कर तो पागल हो जाओगे पंचम सुख सारे जगह जितना वर्णन है ये भावोसागर को भावसागर ये जो भावसागर सागर, ये संसार सागर को चुटकी लगा के पार हो जाओगे आकर ये भागवत जी ठाकुर जी को पकड़ोगे गुरु वैष्णव को पारोगे कैसा उदाहरण दिए जैसे बछड़े हैं छोटे से बछुड़ इन्होंने नरम माटी वहाँ पैर लगाए उसमें गड्ढा हो गया थोड़ा सा इतना एक खुर ऐसा होता है उसमें थोड़ा पानी आ गया ये पानी को पार करने के लिए क्या आपका कष्ट होगा बछड़ा का जो पैर है उसका हुफ इनके द्वारा नरम माटी में गड्ढा हो गया वो गड्ढा में बारिश हुआ था पानी जम गया उस पानी को पार होने के लिए आपको क्या कपड़ा फपड़ा उठाना पड़ेगा कष्ट करना पड़ेगा ऐसे ऐसे ही उदाहरण दिए जर् अंबूजाखील सतधामवेश चेतो सैके तत्दपतेन तत्दपतेन महत्तेन कुर गो वम भवादि क्या सुंदर बताया देगा तयी अंबुजाक्षल सत्तधामनी समाधेन अवशीत चेत सही के तत्द पोतेन महत्कृत कुरि गोवास्व पदम भविम भले महाराज तोय अम्बुजाक्ष हे कमल नयन आप सत्व का स्वरूप हो सत्य धाम पूरा सत्य ही आपका सब कोई अगर विषय छोड़ के समाधि में लग जाए समाधि मतलब जिनका दिल में भगवान ठाकुर जी धाम नाम छोड़ के और कोई विषय का अस्तित्व तो नहीं है वो जागे जागे समाधि में है चलते फिरते समाधि आंखें मूत करके समाधि आए वो जोगी लोग आए वो भी कितना देर तक रहेगा लेकिन ब्रजवासियों को बोलो किस्नों को भूल जाओ मरे भूले कैसे उद्धव जब बुद्धि देने लगे महाराज ये तो परात्पर अखिलेश्वर है ऐसा है यूं है त्यू है बताते तो गोपियों ने गुस्सा बोले पागल है क्या बता रहे आप कृष्णों की याद करो चित्तों की चिंतन करने सारे हो जाएगा पूरी माता खराब हो गया इसका हम लोग कृष्णों को भूलना चाहते हैं काम बनता नहीं हम घर में जाए दधि मंथन करने के लिए सांस ने बताया और पानी घोटने लगे ऐसा आ देख लिया तो दिमाग खराब हो गया पानी घोसने लगे कुछ तो जरूर है इसका पीछे राज राधा रानी ऐसे कर गोपिया ऐसे कर उसको बोले हम दो दिन मंथन करो और दो ही को रख के मंथन करना है वो पानी का डब्बा लेके ऐसा ऐसा करने लगा लगाने लगे बोला हमसे काम नहीं होता संसारी काम सत्यनाश होता है संसारी काम नहीं हो रहा है तो ऐसा कुछ रास्ता बताओ कृष्णों को भूल जाए औषधिया है कुछ ऐसा है। आप बोलो ये इसको समाधि बोलोगे कि किसको समाधि बोलो जोगी राज जो जोगी बैठ के ऐसा समाधि वो समाधि है कि ये समाधि है आंखें खोल कर समाधि करो गुरु वैष्णव का संग करो गुरुजी चला गया है हमारा हमको छोड़ के आपको लगता है हमको तो लगता नहीं हर वक्त मेरा साथ है ये लोग अनुभव करते हैं गुरुजी चला गया हमारा आज चौदह साल होने लगे गुरु चला गया हमको लगता नहीं गुरु चला गया गुरु संग है हर वक्त उसका साथ परामर्श सब चलता है तो ये जो समाधि चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त ये जो लगन लगे रहे यही भजन का सिद्धि है जिस दिन आपका ऐसा हालत हो आपकी तो किार तो हो जाओगे इसे बोले तत्पाद पुतेन महत्कृतें आपका चरण का आश्रय पोत माने होचे चे नौ जहाज व नौका नैया तत्पाद पोते है न महत्ते आपका चरण का आश्रय ले ले तो क्या होगा जैसे गो गो बछड़ा है बछड़ा का पैर में गड्ढा हो गया उसमें पानी जम गया उसको पार होने के लिए कुछ भवाधीन भवाधीन माने भवो अध्यीम अध्यम मान समुद्रो भवो समुद्रो एक कथा में संसार सुमुद्र यही तो है इसको ऐसे परा हो जाओगे इसके बाद ये श्लोक को हम कहते हैं कभी कभी ये सुन सुन के याद रहना चाहिए जे अरदिन्दवाक्षो विमुक्त मानिना न्व्यस्त तो भावद अभिशुदुद्ध यो आरो जकृष्ण परम पदम तत हो पतंत यथो बताए भगवान को ब्रह्मा जी कहे जे अरविन्द्वाक्ष विमुक्त मनिन्य तो अभिशुद्ध बुद्ध यो आरोन परम पदम ततो पतंती अधो अनाद महाराज जे अरविंद विमुक्त मनिन् जो लोग भगवान की लीला भगवान की चिंतन भगवान की बिलास इतना सारे हैं भगवान के धाम इनमें किसी का साथ इसका कोई मतलब नहीं है वो क्या करता है ऐसे भजन कर रहा है भगवान का हैं और किसी ने ब्रह्म में लीन होने लीन, लीन होने का लिए चिंतन ज्ञानी है ब्रह्म में ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी ने बताए देखो ठाकुर जी आपका चरण का आपका धाम का आपका नाम का आपका लीला का बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं वो सिर्फ चाहते ब्रह्म में जाए ऊपर ब्रह्म में विलीन हो जाए इम ब्रह्म इफाल्जेंस इनमें विलीन हो जाए तो ब्रह्मा जी ने बताए ये लोग बड़ा भारी कष्ट करते हैं हमने देखे है महाराज हिमालय हिमालय में गए बहुत बार गुरुजी जी आदे बोलू जी बोले थे जाओ उस जमाने में तो अलग है वो मज़ा आज भी हमारा दिल में है अब लास्ट जब गए शिला भक्ति वोल चित्रुग सिंह महाराज देहरादून में थे और हमने एकांत में घर में कह के बोले महाराज हमारा दिल खींच रहा है थोड़ा भागवत लेके थोड़ा बद्री का समय दोबारा जाए दो तो इच्छा है एक बार और जाए तो महाराज जी बोला आप जाओ संतों का आशीर्वाद मिल गया और कोई समस्या है फिर उधर से ही देहरादून से गाड़ी पकड़ा फिर चला उधर से तो ओ बैस गुफा में जाके भागवत लेके बैठे थे बैस गुफा जहाँ जाना संभव नहीं ऐसा जाते हैं वो आजकल रास्ता बस्ता हो गया तो ये यह बताएं कि आरुज कृछे परम पदम ततः बड़ा कष्ट करके ऊंचा मार्ग पर चलते हैं लेकिन आपका चरण न आपका चरण पर उसका कोई आकर्षण नहीं है वो अपने को विमुक्त बोल के मानते हैं विमुक्त मान ही ना मतलब वो अभिमान करते हैं हम मुक्त हो गया हमारा संसार क्या ऐसा जो बात अभिशुद्ध बुद्ध है इसका बुद्धि अभिशुद्धि नहीं है जब तक भक्ति में प्रविष्ट ना हो परिपूर्ण हो किसी भी कर्मकांड करो कुछ भी करो इसमें भक्ति नहीं है आप समाज को किस किस आदमी को हम बोलते फिरेंगे कुत्ता का माफी ये तो सुनेगा नहीं मेरा घे गे घो करते रहेगा ये जो भागवत कथा चलता है समाज में इसमें पहला विचार यह है कि भगवत सत्ता तो माना है नहीं भगवत सत्ता के बारे में पदपुराण में स्कंदपुराण में दिया हुआ है लेकिन वट इज द एक्चुअल प्रोसीज्यर जिस मार्ग पर चल रहे है आदमी इसमें जो कर रहा है और जो सुन रहा है सारे का समस्या हो जाएगा पहले ध्यान देना चाहिए जी ये किस भावना लेकर भगवत कथा को सुनना चाहिए ये क्या अपना कोई बीमारी को हटाने के लिए की, की, की किसी समस्या हटाने के लिए बच्चा पैदा होने के लिए कुछ का कुछ है कुछ ये ध्यान दो पहले फिर उसका बात देखो अगर देखो जो ना उसका खानदान में क्या ऐसा हुआ एक अनजाने में एक ऐसा घटना हुआ कि किसी ने आत्महत्या कर दिया इसका मंगल के लिए इसका मंगल के लिए जाओ तो वो भी आपको बड़ा क्षमताशाली पावरफुल साधु होना चाहिए ऑर्डिनरी लोग होने से होगा नहीं और दूसरा बात ये है अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त के लिए भागवत को सुनना चाहते हैं ऐसे तब उसका लिए कोई कंडीशन नहीं ठीक है सिर्फ भागवत को सुनना चाहते हैं आपका इच्छा है भागवत सुन उसका लिए कोई रोक-टोक नहीं है लेकिन करने का भी पद्धति है ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे जो भी है इसीलिए आजकल ये व्यवसाय बिजनेस हो गया व्यसन बना लिया तो क्या करे तो आरुज किच्छे न परम पदम ततः बड़ा कष्ट करके ऊपर मार्ग जाने का बाद भी इनका पतन होने का संभावना है कभी भी पतन हो जाए और आपका चरण में लगन लगने से क्या होगा किसी अवस्था में रहो कोई चिंता नहीं तया भीगुप्त विचरंति भी निर्भया कनीको मूर्धसु प्रभो बचन तथा बचन तथा माधव न ते माधवतापक्रसंति मार्ग तय तो दसदा तया भीगुप्त विचरंति भी निर्भया बिना या का नी कपो मुर्दसु प्रभु यह बताए कि देखो प्रभु प्रभु भक्ति पद ज्ञान मार्ग के मापिक नहीं है भक्ति पर्व में आरूढ़ हो गया किसी भी हालत से उसका पतन हो गया क्या करें विचार हो सकता है भक्ति को अगर आश्रय किया भक्ति पद आश्रय करने से इनका कोई भय नहीं क्योंकि आपका चरण में थोड़ा बहुत लगन था इसी अवस्था में ठाकुर जी का कर्तव्य रहता है अगले जन्म में फिर व्यवस्था कर देंगे और कभी कभी जो जो संत भजन नहीं छोड़ा बहुत सुंदर भजन कर रहे हैं वहां उसका लिए तो ठाकुर जी बोला देखो इनका भी हमारा अनन्न भक्त तो जो है इसका तो कोई पाप नहीं होता अपराध नहीं होता पाप नहीं होता फिर भी अगर कुछ अगर किसी भी हालत से हो गया ठाकुर जी बोल ये पाप उपस्थित हुआ जाने अनजाने में तो ठाकुर जी ने वादा किया धुनोति सर्वम हृद सन्निविष्टो धुनोति सर्वम हृद सन्निविष्ट ये हमारा कर्तव्य है हम हृदय में उनका तो है ही है उसका जो मैला आ गया उसको मैला धोल धुलाई करने का धोबी का काम हम करेंगे समझा मेरा बात ठाकुर जी बोले अंतर में प्रविष्ट तो हम है ही हैं तो हम क्या करें उसका अंदर में जाके सारे पाप को हम धुलाई करेंगे उसका लिए कोई चिंता नहीं उसका प्रायश्चित्व का कोई दरकार है नहीं दुनू तीसर्वम हिदिविष्ट हो और भगवान के ऊपर दीरो बंधन सौहार्द बंधन रहने का कारण जितना भी विघ्न विपद है उसको भक्तों डरते नहीं डरते हैं? क्यों अभी तो उदाहरण दिए कुछ दो दिन पहले बित्तासुर का बित्तासुर जब चित्तगेदु राजा इनको जब अंबिका अभिशाप दे दिए देवी जी तो अब विमान से उतार कर आए और पैर में नमन किए और नमन करने का बोले बात बोले देवी जी आपका चरण में मैं जो आया हूं जो दंडवत कर रहा हूं लिए ये माने नहीं है कि मैं ये चाहता हूं आप अभिशाप को वापस ले लो ये मेरा है अभिशाप रहे हमारा कोई असुविधा नहीं क्यों बोला ये जो अभिशाप दे दिया जाओ आप असुर कुल में जले जाओ ये क्या डरने का बात नहीं नहीं है ये जो श्लोक है उसका ही माने भक्ति मनो ठाकुर ने किया पशुपाक्य हो कि शर्गे व निराये तब भक्ति रहू भक्ति नौरा भक्ति जिस जन्म में ही हो अगर रहे भक्ति संपत्ति आपको पतन का कोई संभावना है नहीं ठाकुर जी बचाएंगे आपको यही संपत्ति है बैंक की अमानत असली संपत्ति है नहीं ये संपत्ति आपका साथ जाएगा यह आप सब आपको प्रोटेक्शन देंगे पूरा संपत्ति सारे विपद मुसीबतों का ऊपर वो पैर रखे चल सकता चल सकता नहीं भक्ति अगर है कुछ मुसीबत को सोचते ही नहीं सोचते हैं? दो मार्च के सामने मौत आके खड़ा था ना विमान के उड़ने का सामने पहले दो मार्च के उन्होंने बोला दो मार्च के बोला दो मार्च बोला आप कौन है बोला हम मौत है हमको अतिक्रम करके कोई नहीं कोई नहीं जा सकता अच्छा आपका नाम मौत है आओ सामने उसका सर पे पैर रखे फिर ऊपर चला गया नहीं गया तो भगवत में उठता है अच्छा वो छोड़ दो सीशिला भक्तिवल्ल चित्र सिंह महाराज के बारे में बताएं। उस समय क्या हो रहा था पूरा मिलिट्री घेर लिया था मथुरा परिक्रमा चल रहा था और बांस वाले बोले हम तो जा नहीं सकते हमको तो उल्टा हो जाएगा हम तो तुम्हारा चिंता है हम जा रहे हैं महाराज उतर गाड़ी से पूरा मिलिटरी के सामने गए किसी का हिम्मत नहीं है तो बंदूक उठाए देख के सर नहीं झुकाए बहुत दिन के बाद है आज नहीं पूछ के देखना गुरु हमारा भी याद नहीं है वो कम से कम पच्चीस तीस साल पहले हाँ। सोना नहीं आप पूरा सामने चला गया और सब डर गया कोई नहीं गया महाराज ने जाके बोला हमारा ऐसा ऐसा बात है तो ये महापुरुषों का अलग भाव है जिसका भक्ति है वो दुनिया को किसी को डरते नहीं फिर भी गुरु वैष्णव लीला करते हैं जैसे कृष्ण लीला करते हैं हम भक्त का अधीन है गुरुवस्ट में लीला करते हैं मेरे को प्यार कर चलाता है हमको खिलाता पिलाता है सुलाता है ठीक है कर असली किसी का अधीन नहीं है वो ऐसे लीला करता है वो तो छोड़ दो तो जंगल में ऐसे ही रहते कुछ भी रहेगा तो ये भाव है आगे क्या हुआ बड़ा भारी वो सारे ये किया स्तुति इसके बाद भगवान का जन्म का आविर्भाव का जो प्रसंग है हमने जन्माष्टमी का टाइम में खुल्ला में खुल्ला बहुत बताए थे कम बताएंगे ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि समय खा जाएगा स्थिति उधाय में से वाचो अथो सर्व गुणो पेतः काल हो परम सोवन जर ही जन्माख शांत्यार्क गोहता दिश प्रसे दुर्गनम निर्म लोडू मही मंगल भूष्ट पूरा ग्राह करहा सारे जगत आनंद में हिलबिल होने लगे दुलने लगे किसी को पता नहीं जैसे चैतन्य वहां पर आने का समय हुआ और शांतिपुर में अद्वैत तो गोसाई हरिदास नित्य कर रहा है काफड़ा उजम उड़ाकर हरिदास बोले आज क्या बात है किस ती ऐसा हमको लगता है कुछ हुआ है बोला, आप बाद में पता चलेगा शांतिपुर में अद्वित गोसाई है यहाँ नहीं मायापुर में अद्वैत गोसाई जी के दो घर एक शांतिपुर में एक उधर श्रीवासाचा श्रीवासाचार जोगी हुए साइड मायापुर में भी घर थे और फिर कुमार थो। कुमार कुमारहट्टो चाकदार पड़े सिमुराली उठा के बोले वर्तमान कुमारहट्टो तो देखो दू जाएगा तो बात यह है कि वहां तो आनंद कर रहे उसको पता है कि प्रभु आविर्भाव हुआ प्रभु आविर्भाव का प्रसंग हो जरूर हमारा ये विनती है आप लोगों का अगर भक्ति चाहते हो तो चैतन्य भागवत हम जो लिस्ट कर दिया चैतन्य भागवत, भागवत को डेली खाना भूल जाओ सोना भूल जाओ लेकिन चैतन्य भागवत को पढ़ना भूलो मत अगर ठाकुर जी के पास जाना चाहते हो अब इस जगत में था रहना चाहते हो करो कुछ भी करो फिर आओगे फिर रहोगे फिर मजा छकोगे करो लेकिन अगर जाना चाहो तो जो हम प्रेस्क्रिप्शन दिए हैं ये सीर तिथो महाराज के ही पेड़ होना ऐसा मत सोचो महाराज होते तो अलग देते ऐसा नहीं एक ही विचार <laughs> तो कभी कभी आदमी गलत समझते हैं क्या किया जाए अभी पूरा आनंद से हिल मिल एकदम जगत ऐसा होने नदी पेड़ पौधा पूरा जगत पागल कम अफिक हिलने लगे आनंद मंदो मंदो बारिश होने लगे टुक टुक करके जैसे जैसे अभिषेक करते हैं ना ऐसा और ऐसे ऊपर से पुष्प वृष्टि होने लगे पुष्पवृष्टि होने लगे क्या करे मुमुचूर मुनयो देवा सुमनांग सिदान्वित मंद मंदम जलधारा जगर्जो जगरजोर सागरम निशीते तम भुते जाय जनार्दनी रात्रि हो गया उसी समय में बारह बजे पूरा ग्रोह तारा एकदम पूर्ण अवस्था है इसी अवस्था में ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ सुंदर देखो बोलो जय नंद नंदन नं भगवान श्री कृष्ण की जय हो अ नंदनंद श्री कृष्ण इसलिए बोला कि नंदन नं वही समय उधर पर हुआ गोकुल में अरिया आसुदेव कृष्ण जी आविर्भव हुआ यह वर्णन किया गया तमदभूतम बलकम अम्बुजे क्षण चतुर्भुज शख गदायुधायुधम शिवस्वक्षा गलसो विकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयो पयोद सौभगम शिवस्व गले में माला है ये तमद्भूत अम्बालकम अम्बुज क्षणम अम चतुर्भुजम ये बालक है ये ऐसा करके आविर्भाव नहीं हुआ चतुर्भुज भी तो ऐसा करा है और शंकर चक्र गदा पद्मलेखे शिवस्व है पीताम्बर है आ तो वसुदेव देवी जी घबरा गया ये तो आविर्भाव तो हुआ है लेकिन ये तो ठाकुर जी ऐसा अस्तुति करने लगे शुभ वैुदेव जी वासुदेव जी स्तुति करने लगे वासुदेव दो बखी दोनों आगे पहले वासुदेव किए विदित शिव भवानो साक्षात पुरुषो हो प्रकृति पर के अनुभवानंदो स्वरूप हो सर्व बुद्धिदी ऐसा करके बड़ा लंबा चौड़ा स्तप करना शुरू आम हमको मालूम है आप ही प्रकृति पर प्रखिलेश्वर के अनुभवानंदो स्वरूप सर्व बुद्धिद्रिक सबको आप नजर रखते हो कौन क्या कर रहे हैं साक्षी लंबा चौरा स्तूति की यह सूती के द्वारा ये हमारा बच्चा है ये भावना रहा नहीं रहा संकुचित हो जाता है लेकिन मिस्रो जी को जब ऊपर से बा, बानी हुआ सपने में बताए मिस्रो किसका ऊपर शासन करते हो जानते हो कौन है तो मिस्रो जी उड़ा दिया हो कुछ भी हो यह तो मेरा बेटा यशोदा मैया का भी ऐसा है बाल का मालका का मुख में क्या देखे बोले भूत पकड़ लिया ले लेकिन जो बुद्धि होने से प्रेम संकुचित हो जाता अच्छा नहीं है लेकिन क्या करे देवू की भी स्तुति की सुंदर करके रूपम जत्त प्राहुर अव्यक्त माध्यम ब्रह्मो ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्यामात्र निर्विशेषम निरीहम स्व साक्षा विष्णु राध्यात्मदीप तो आप विष्णु है आध्यात्मदीप तो है निर्विकार हो अनंत ब्रह्मांड में जो स्वरूप वो आपका है निरी हो ऐसा सूत्र में कि ये मेरा मैया है ये पापा है कि होगा भावना फिर बाद में ठाकुर जी देखें अब बाद में जब देवुखी बताएं बताएं कि आप ऐसा रूप में बालक हो कि हमारा घर में पैदा हुए हो यह तो बड़ा खतरनाक चीज है क्योंकि सारे दुनिया क्या बोले आकांक्षा भी आएगा लड़ाई लग जाएगा तो क्या करें उन्होंने इच्छा करके ठाकुर जी ऐसा छोटे से बच्चा होकर गोदी में और भगवान ने बोले देखो हमने चतुर्भुज रूप के द्वारा आपको दर्शन दिए इसलिए पूर्व जन्म में पूर्व पूर्व में आप पृष्णि स्वयंभुवे स्वती है सुतपा और प्रश्नि प्रजापतियों और संतान के लिए आपने तपस्या किए थे अब जब संतान के लिए तपस्या किए उस समय आपने बताए थे कि हमारा मापिक संतान चाहिए तो हमारा मापिक संतान थोड़ी होता हमारा मापिका तो हम, हम ही है और तो दूसरा कोई है नहीं ऐसा भारी तपस्या किए थे इसीलिए आपका घर में हम आए और ये जो बामन होके आए थे कस सब्जी आदि थी ये समय भी आप में थे इस समय आपको पिता माता करके आए ऐसा करके अभी आदेश किए काम करो ये जो हम बच्चा बनके आपका गोदी में आ गए बच्चा को रख के आओ जाओ, जाओ। आपका तो डर है बच्चा को मार मार दें और बच्चा को लेके आप पूरा गोकुल में छोड़ के आओ वहाँ एक तो कन्याएँ हैं कन्या को लेके आओ और कैसे जाए बोलो चिंता नहीं आप तो उठो तो सही बच्चा को लेकर उठा और पूरे जेलखाने के सारे कैदी का जितना ताला वाला सब खुल गया दरवाजा पहलदार सब सो गया और पूरा जाके जमुना के पार होने की गया जमुना पार होने के सब बताए हम हम न बताएं पीछे पीछे से अनंत देव फना को विस्तार करके जैसे छात्री पकड़े करके लेके गए ये हम ज्यादा नहीं बताएंगे वहां जाकेशोदा मैया काागार में थी उसमें ध्यान नहीं दिया ठाकुर जी का ही लीला है उसके सामने ये लाला है उसको नहीं देख पाए फिर लाली को देखे लाली ये लाला को उधर छोड़ के ये लाला लाली को गदी में लेके फिर निकाल उनको ध्यान नहीं आया ये ठाकुर जी का ही लीला है जब इसका पास से ही लाला है नंदलाला इसको देखे नहीं जब विस्तारा में ये बच्चा को छोड़ दिए तो ये वसुदेव नंदन और नंदनंदन कृष्ण में समा गया क्योंकि नंदनंदन कृष्ण परिपूर्णतम ईश्वर है परात्पर परात्मर अखिलेश्वर दोनों ही है लेकिन कृष्णो जो स्वरूप है भगवान नंदनंदन कृष्ण जो स्वरूप है नंदन इसमें तमाम अवतार अनंत अवतार सारे उसी के अंदर रहते स्वाभाविक नियम है अभी ये तो रख के आए तो वसुदेव वसुदेव नंदन उनमें समा गया और बच्चा को देखे लाली को है कन्या को लेकर आए जेलखाना में जथा व्यवस्थित हो गया जैसा पहले तक जेलखाना पहले बंद हो गया बस जैसे और बच्चा रोने लगे वहां करके रोने लगे तब जेल खाने के सारे जब जितना पहलदार है सारे जग गया है हल्ला गुल्ला लग गया है बच्चा पैदा हुआ है जल्दी करके कंसो को बुलाए कंसो तो एकदम पूरा पागल का मापिक दौड़ के आए कहाँ कहाँ है वो तो दिन भर चिंता में है मौत होगा उसका और नींद ही नहीं आता उसके बाद जब जेल में आए तो देखे ये तो बच्चा रो रहे है और इसको छीन लिया हाथ से और देवो की जे बताए ये तो लड़का नहीं है आपको तो लड़का मारेगा ये तो बेटी है इतना संतान हमारा गया एक कन्या को दे दो कम से कम लेकिन इसका करुणा नहीं हुआ इन्होंने लेके बाहर गए और शिला को ऊपर फेंक के एकदम ऐसा पैर को पकड़ा ऐसा करके फेंका जब ऐसा करके फेंका तो बच्चा ऊपर चलाए ऊपर जाके अष्टभूज पकड़ के देवी वैष्णवी देवी ऊपर जाके अष्टभुज पकड़ के हा हाँ करके हंस रही अब बोले कहाँ तक तू ऐसा परिश्रम करे हैं, सब तो मर डाला तेरे को मरने वाला पैदा हो गया और कोई चिंता नहीं है जो हमको मर के क्या करेगा तू तो। तेरा मरने वाला आ गया है कंसुको बराबस्म ये देवता लोग भी झूठा बोलता है क्या कैसे आ गया उसको तो पता नहीं गिनती में आठ नंबर तो हुआ नहीं कंसो मन में विचार कर रहे हैं अरे देवता लोग भी झूठा बोलता है आकाशवाणी हुआ तो झूठा क्योंकि ये तो हुआ नहीं ऐसा कैसे नंबर तो आया नहीं अब वो तो आविर्भाव हो गया ऐसा करते करते अब जब हाथ से निकल गया और ऊपर में आकाशवाणी किए दोबारा चिंतित हो गए आप क्या किया जाए और सुखदेव गोसाई बता रहे हैं जब ही महोद हो महापुरुषों के चरण में अपराध हो वैष्णव के चरण में तब क्या होता हमने ये विचार पहले भी बताया था आयु श्रियम यशो धर्मम लोका न ई आशी से वचो हं तीन से पुरुष महोद जब महोद हो जाता है महद पुरुषों के चरण में अपराध हो जाता है तो क्या होता है इनके आयु कम हो जाता है आयु श्री यशो धर्मो सब खराब हो जाता है उसमें सत्यनाश हो जाता है आयु चले जाते हैं स्त्री सुंदर जस धर्मो सब चला जाता है श्रेयांशी सर्वाणी पुंगसो महोदतिक्रम महोदिक्रम करने से छप ऐसा तो ये वसुदेव जी का चरण में अपराध किए देवकी जी सब वैष्णवी हैं भगवान का परिकर है तो इसका आयु खाये होते जाएं और हमारा नंद ये जो नारद जी महाराज उसको फिर आगे बढ़ा दिया तो सब लेके वो अभी विचार कर रहे क्या किया जाए बोलो तो तो सारे जिसका उसका परिकर है वो सूर है पहले महाराज कोई चिंता नहीं है दस दिन का अंदर जितना बच्चा पैदा हुए हैं सब कोई को हम जहाँ जहाँ पैदा हुए हैं सब मार डालो कौन जाने किसी में आपका जो मारने वाला आप कौन है सब कोई वो तो विचार कैसे करोगे आप सब कोई को मारो ये बात हम बाद में आएंगे अब सी पंचम स्कंद में ए पंचम अध्याय में श्री सुकवाचो नंद महाराज का जो बेटा पैदा हुआ वहाँ गोकुल में अभी तो बता है नंद महाराज आनंद से एकदम पागल हो गए नंद महाराज ऐसा इनका बहुत दिन बाद संतान पैदा हुआ वो भी इतना सुंदर जैसे नीलवणी से सुखबाज नंदोस्तु आत्मजोत्पन्ने जाताल्लाद महाम आहु यो विप्राण वेद ज्ञानो स्नातो सूची अलंकृत चयिता स्वस्थ करयमासो कमा विधिव पितादेवाचन यथा धेनूना प्रदा विप्रभ्य समल तीलाद्रीन सप्तो रत्नो घोषातु कुकुंभांराबृता भले सारे ध्यान ध्यान ध्यान ध्यानध्यान करने लगे ब्राह्मणों को बुलाए वैष्णव को बुलाए बुलाये बच्चा का स्वस्थन जो जा तो संस्कार हो रहा है और ऐसा धूमधाम हो रहा है कि पूरा ब्रज में एकदम चिल्ला चिल्ले हो गया नंदो के नंदो भाइयों जय कन्हैया लाल की ऐसा करके सारे चिल्ला मिलने हो गया पूरा दौड़ने लगे सब जगह क्यों नंदोमारा सबका प्यारा है सब जगह चिल्ला चिल्ले ब्रजवासी लोग अरे नंदो का बेटा भाई चल जल्दी अब सब दौड़ने लगे अब बामणों को हजारों हजारों निजूते हजार नहीं निजूत गाय सोना अलंकार के स्वाद ध्यान दान करने लगे लाओ ले जाओ ले जाओ सब ले सोने दाना तिल खाना खावा सब मिठाई सब बटने लगे और जितना सारे माँ जो सुतो महागत बंदी हाँ जो लोग का काम है उसका उसका खाना पीना रोजी रोटी होता है वो गान करके खाता है स्तुति करता है इसका वाके गान करना शुरू कर दिया और आसमान में तो दुधुबी आदि तो सब बाज ही रहा है सब कुछ हैं भेड़ी बज रहा है ब्रजमें एक आनंद से हेलमें चारों ओर आ सब पगड़ी पहन के आ लोग नया नया कपड़ा पहन के सब दौड़ने लगे आ चारों ओर एक दूसरे का सब मजा करने लगे किसी ने किसी को दोही जो माखन है माखन फेंकने लगे मुख में किसी ने दही देने लगे सब नहाने लगे पूरा रास्ता क्या हुआ दधी घृतो से एकदम कर्दम हो गया ऐसा हो गया चलना मुश्किल है ऐसा आनंद और यहाँ ऐसा हालत हुआ उसका बाद ये बच्चा तो हुआ अभी आनंद उत्सव तो हो गया आनंद उत्सव के बाद अभी नंद महाराज ने सोचे कि महाराज हमारा तो आनंद हुआ ये आनंद के लिए राजाओं को कुछ भेंट देना चाहिए उन्होंने सब प्रजवासी को बोले चलो जितना सारे गौरस है माने दधी तकड़ो जो कुछ भी है सब लेके गो गौ बैलगाड़ी सब लगाओ अब सब चलो राजा को भेज देंगे कापर आदि सब कुछ भेज देंगे ऐसा करके सारे जन उधर गए उधर जाने के बाद यहाँ तो वहाँ गए यहाँ तो रोहिणी और जशोदा मैया और गोकुल में उनको छोड़ के गए बच्चा हुआ है बच्चा को ये आनंद के लिए देने गए और वासुदेव वह खबर मिला के हम अपना भाई आए हैं भाई लगता है अलग मा, है माता अलग है और ये जो वसुदेव उपसृत भातरम नंद मागतम हैं नंद आया है इतना आनंद के द्वारा उसको एकदम हैं आलिंगन की क्योंकि इतने में ये कहना हम भूल गया जो जेलखाने में जब वो जब देखा आकांक्षा ने जो बच्चा पैदा होने का था जिसने इसको जेलखाने में कैद किया हो तो पैदा हो गया दूसरे जगह इसलिए इसको छोड़ दिया इसीलिए आपको संदेह आता है कि आलिंगन किया तो जेलखाने में है से छोटा है, छुटकारा मिला तो अभी क्या है इनको कर देने के लिए पहुंचे उधर उनके साथ बातचीत हुए और फिर बोलने लगे नंद महाराज को जल्दी जल्दी कर फर जो देना है जाके जल्दी जाओ अभी गोकुल में हालात अच्छा नहीं है यहाँ बड़े भारी सब खबर आ रहा है कुछ भी हो सकता है जल्दी चले जाओ बच्चा को संभालो जब ऐसा बोले नंद महाराज का डर हो गया अरे वसुधेव बता रहे तो कुछ भी होगा शायद तो जल्दी चले जल्दी चल के ब्रजवासियों को लेके जल्दी जल्दी वहाँ कर फर देखने के बाद जल्दी आने लगे और जब आए रास्ते में चिंतन करने लगे वो क्या बोला कुछ हुए तो मुश्किल है इतने में सचमुच ये हैं कंसो अपना परिकरों के साथ बातचीत करके कैसे स्ट्रैटेजी जैसे युद्ध के लिए स्ट्रैटेजी किया जाए उसके लिए विचार किए अभी पहले काम करो पुतना को भेजो वो तो पुतना सुंदरी बन के गई जैसे लक्ष्मी उसका राक्षसी है उसको तो संभव है इसको विद्या जानता है वो अभी रास्ता में चिंता करके करते नंदमा जी जा रहे और कंसों ने इधर से पुतना को भेज दी पुतना बाल घातनी कंकन प्रोहिता घोरा पुतना बालघातनी सिस चचारो निग्नती पूरा ग्राम प्रजाधी सो सारे गांव-गांव में घूमते घूमते वो जितना सारे छोटे छोटे बच्चा दिख रहा है सब इसको मारते मारते अभी इधर आए नंदो गोफुल जहाँ नंद महाराज का बासा है वहाँ आए हैं और महाराज इतना देखने में सुंदरी उसको देखने से लगता है लक्ष्मी देवी आ गई उसका क्षमता है जोग जानता है उसको उसका उस पद्धति जानता है केशो शोवध्यो व्यतिशक्तम्लिका बृहस् बृहत्तं स्तन मध्यम सुवास कर्णो कर्ण भूषण तु तो हैं कुंडलो मुंडितान क्या बताया शब व्यामलिका बृहद नितंब स्तन कृष्ण मध्यम सुभासम कंपित कर्ण कुंडलो मंडितान ऐसा वर्णन किया कुंडल पहने हुए इतना सुंदर साड़ी केश इतना सुंदर बंधा हुआ है और फूल माला से एकदम लगता है जैसे लक्ष्मी आ गई सब चिंता करते सब देख रही है कहाँ से आया इसको तो देखे नहीं पहले और फिर सीधा नंद महाराज का जो प्रासाद है उसमें घुस गई वहां जशोदा मैया रहिणी मैया वहां बैठी फिर भी वो जो आई उसका जो तेज है उसके द्वारा कुछ ऐसा हुआ कि बोलने के लिए कोई उपाय नहीं वो बच्चा को उठा लिए तभी तो बोलता नहीं है क्यों उठा रहे हो कौन हो तुम कभी कभी आदमी का प्रभाव होता ना ऐसा ऐसा प्रश्न नहीं किया उन्होंने उठा लिया बच्चा को गोदी में बोले इतना सुंदर देखने में हुआ होगा कोई लक्ष्मी होगा कि क्या किसी का बड़े घराने का होगा ये सोचे नहीं कि रासी होगा है तो गोदी में लिया तो अच्छा ठीक है अब प्रश्न आता है इसमें यह सिद्धांत की बात अब जसना मैया न ये जो नंद बाबा रोहिणी ये तो साधारण कोई नहीं है इनको माया कैसे कवर कर लिया ये क्वेश्चन आपने नहीं किया हम आप हम वृंदावन में चर्चा करते हैं आपको ये ध्यान से सुन लो अभी प्रश्न आता है आपने कीर्तन में बोलते हो जहाँ कृष्णो तहाँ नहीं माया रो बताते हो ना कृष्ण जहाँ वहाँ माया रहता है लेकिन ये तो माया है राक्षस चित तो माया ही है राक्षसी तो माया ही है ये राक्षसी कैसे आ गई ये बताओ पहले ये तो संभव नहीं है बेकार सिद्धांत तो क्या होगा चिंता में आ गया ना बात ये है ये जो भगवान की जो माया है दो किस्म का है हमने बताया एक जोग माया एक माया, एक सजन विमोहिनी माया एक दुर्जन विमोहिनी माया सजन विमोहिनी मोहन अपना ही मां को मुख में अपना मुख में दिखाया ब्रह्मांडों को फिर दिखाने के बाद गोपाल ने एकदम मैया का गोदी में एकदम मुख को घुसाया तो मैया भूल गया तो जसोदा मैया को भुला दिया देखा तो सही ब्रह्मांडो यहाँ तक कि लिखा है अपने को भी देखा अपने को दिख रहे हम भी उधर हैं ये क्या बात है सूर्य चंद्रमा सब कुछ है इतना कुछ देखने के बावजूद सी कूड अंडरस्टैंड समझ नहीं पाई वो क्या अज्ञान है अज्ञान नहीं माया है ये जोगमाया इच्छा करके की क्योंकि वो अगर ये देखकर प्रभावित हो जाए तो ये इसमें धारा जो प्रेम का जो लीला है ये पुष्ट नहीं हो इसलिए इच्छा करके जोगमाया के का दारा उसकी कवर कर ली थोड़ा ही दो मिनट पहले ऐसा देखे उसके बाद लाला को आदर करने के दूध पिलाने लगी और भूत पकड़ ले चलो गौशाला में ले चले इसको ये जोग माया, लेकिन वो दुनिया का जितना सारे आदमी हैं, इसका ऊपर जो भगवान का माया का जो प्रभाव है ये जोग ना नहीं है ये महामाया महामाया के द्वारा क्या होता है असत्य में सत्य भ्रम असत्व की सत्य को रिमानी कितन में है ना असत्य रे सत्य को रिमानी जो असत्य है इसको सत्य मानोगे और जो सत्य है इसमें आप धक्का देके चले जाओ ये जो ए महामाया का काम है इनके ये काम है तो ये जो ठाकुर जी का इच्छा है अगर ये पुतना का ये प्रसंग नहीं आए तो लीला पुष्टि नहीं हो इसलिए इच्छा करके ठाकुर जी जशोदा मा नंदा ये सब अज्ञान में नहीं है ये तो भगवान का भगवान का जो है वो जो हम तीन शक्ति बताए थे ना क्या क्या बताएं? याद नहीं है आपका सब भूल जाते हो ये शक्ति का प्रकाशन संधिनी शक्ति संधिनी शक्ति संगित शक्ति लादिनी ये सब बताए सब भूल जाते हो तो हम क्या करें कथा बोल के हमको तो मज़ा नहीं आ रहा है हमको <laughs> कथा बोलने का बस है ऐसा जाएगा बोलो जानते मंदिर में बड़ा बड़ा जो भी आनंद लगता है उसमें थोड़ा बहुत समझे तो संधिनी शक्ति प्रकर्टी तो शिवास पंडित जे मालिनी मां स्त्री एटा के तुम्हारे घर आपका घर में जो स्त्री है इनके साथ शिवास पंडित का स्त्री का तुलना मत करो शिवास पंडित ने संसार किए हम भी संसार कर रहे आपका संसार अलग है और शिवास पंडित का संसार अलग है अलग है ना क्यों इसमें भगवान का संधिनी शक्ति का प्रकटित नियोजन संधिनी शक्ति के द्वारा जो प्रकटित नियोजन जिनके द्वारा भगवान लीला करते हैं मजा करते हैं आप ये बताओ अगर भगवान अकेला रह गया अनंत ब्रह्मांड में कोई भक्त नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं तो भगवान क्या काम कहें का भगवान बोले हमारा क्या वैल्यू है भगवान का तो तब दाम है भगवान का तो तब मजा लगता है जब भक्त रहे हम रहें परिकर रहे तब तो अकेला भगवान रहिए अनंत ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है तो उसमें मजा होगा भगवान का जैसे हमने पाठ नहीं किया समय के कम समय के अभाव के कारण जब ये जो बजुर्गनाभ बजुर्गनाभ के मथुरा का राज सिंहासन में बैठा दिया लाके तो बजुर्नाभ बोले अभी राज्य राजधानी में तो बैठा दिया लेकिन प्रजा कहाँ है प्रजा तो एक भी नहीं है किसको लेके चले प्रजा कहाँ गया था जैसे आपका अयोध्या में बताए अयोध्या में जब राम जी गए अवध अवधपुरी सबको लेके चले गए नया प्रजा जो है जो जो आपको इंद्रपस्तो बोलते हो ना हस्तिनापुर इंद्रपस्तो इस जगह से नया करके ब्राह्मण वैष्णव वहिश्न, को उदा से लाके फिर मथुरा में आवासित किया गया ये लोग वास्तविक ब्रजवासी नहीं है इसको हैवासी बोलता है हैवासी जो नया वो जो नया गोकुल बनाया ना हमारा गोकुल वो इच्छा करके बाद में बल्लवाचार्य जी ने बनाया था और उसी को लोग गोकुल मानते हैं ये गोकुल नहीं पूरा जगह तो गोकुल है ऐसा हम नहीं बताते अपराध नहीं है हम बोलते जन्मस्थान जो है जो चोखाम्बा आदि सनातन गोस्वाई जो प्रकट किए वही जगह वैष्णव लोग जाते हैं और जो अवैषव भाई जानते नहीं सारे उधर जाते हैं चलाते हैं और देखोगे तो हैरान हो जाओ इतना बड़ा बड़ा मंदिर है आप जाके घर आप बोलोगे यही गोकुल है यहां तो कुछ नहीं है महाराज वही तो गोकुल लगता है यही लगेगा इतना बड़ा मंदिर सुंदर मंदिर जाओगे वहां सब वो जो ब्राह्मण लोगों को बुलाए थे सब लोगों उसी को उधर बसवास किए तो वो लोग है है ब्रजवासी नहीं है ब्रजवासी ये दो चार दस और थोड़ा बहुत तो थे उसी टाइम उससे वंश विस्तार होकर अभी स्थिति है वासी मतलब वो आई एक्चुअली ब्रजवासी नहीं है उसका आवासन किया गया इसलिए हैवासी ब्रजवासी लोग बोलते हैं है वासी है ब्रजवासी इसको कहने का उन लोग मतलब जाने अभी ये पुतना ये जो पुतना है अभी पुतना तो मारने के लिए इसको क्या किए तुरंत लेके उसको एकांत में जाकर स्तन पिलाने लगे उसका तो उद्देश्यों खराब थी स्तन में विष लगा के कालकुट विष उसी टाइम में भगवान श्री कृष्ण जैसे सो रहा है और जब स्तन मुर्ख में दिए उन्होंने स्तन को ऐसा करके जोर से पकड़ लिए और मुख से ऐसा करके शोषण करने लगे कि इसके प्राण के साथ पान कर लिया अस पुतोना चिल्लाने लगी ये तो बच्चा है कई दिन हुआ है इतना जोर चिल्लाने लगी पुतोना अपना स्वरूप को चेंज कर लिया वो तो नाटकबाजी था तो रूप ऐसा नहीं पुतना का रूप तो भयंकर रूप सा मुंचा सांचाल प्रभापिड मान अखिल जीव मर्मणि बिवृत ने चरण भुजो मुहू पशिन्न गात्रा खिपोती रो अभी चिल्ला रहे छोड़ दे छोड़ दे हमको छोड़ दे ऐसा करके चिल्ला मुंच मुंचाल मितियाम हमको चोर दे चोर दे प्रभासी निष्पीडमान अखीर अजीब मरमणी अब जब स्तन को खींचे तो उसका विष तो उसका ही अंदर में गया ना भगवान को मार सके भगवान कालकुट विश्व ऐसा ले लेंगे उसका ही पूरा शरीर में जहर फैल गया अब बिबितने जब आ बारे बारे आंखें हो गया लाल, लाल एकदम चूल राक्षसी रुधिरा ऐसा रूप पकड़ कर गिर पड़ी आ छोड़ दे छोड़ दे कर कैसे? ऐ मानो कि कृष्ण तो छोड़े नहीं कृष्ण छोड़े नहीं वो चिल्ला रहे छोड़ दे छोड़ दे हाथ पा छोड़ के ऐसा पड़ा लेकिन बाल कृष्ण ने उनको छोड़े नहीं किस लिए छोड़े नहीं इसका लिए रसिक भक्त जो ने नहीं वृंदावन में सारा सुंदर इसका भाव है मानो कि गोपाल ये बोलना चाहते हैं जे मां हम अक्सर किसी को पकड़ते नहीं अक्सर किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ते उसको छोड़ते नहीं समझा मेरा बात आप छोड़ दे छोड़ दे आपको तो पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं।, छोड़े नहीं।, नहीं हम सचमुच छोड़े नहीं झूठा नहीं है हम सिद्धांत बाद में पहले बता दिए थे ये पुतना जी को धाई माँ का गोती दिए देखो देखो बीस पिलाने आई थी तो ये किस्णों को छोड़ आप कैसे शांति में रहोगे आनंद में रहोगे कृष्ण को भजन नहीं करोगे जो कृष्ण को विष पिलाने के लिए आई थी उसको भी धाई माँ का गति दे दी वो कृष्ण को लोग भजन नहीं करना चाहते और क्या करे भजन करके बेकार <laughs> कृष्ण का रूप गुण लीला सुनते रहो गुरुवेश तब तो आपका आनंद आएगा तब दुनिया का किसी लफड़ा में आप नहीं पड़ोगे तो ऐसा ही भाव है गोपाल ने छोड़े नहीं और ब्रजवासी ने देखे इतना चिल्ला चिल्ली देखे और नंद बाबा आई रहते अब बोले बोली वहाँ इतना हल्ला गल्ला क्यों शायद कुछ गोपाल का हुआ आज जल्दी जल्दी आए आके देखिए क्या बात है हाय हाय हमारा गोपाल क्या गया बोल के अभी यशोदा मैं देखे गोपाल नहीं है मूर्छित हो पड़ी और फिर बाद में देखे ब्रजवासी लोग ढूंढने लगे बोले अरे महाराज वो बाल गोपाल नीलमणि वो उसके स्तन का ऊपर ही रह गया पर्वत का ऊपर वो तो अभी पर्वत का प्रमाण शरीर हो गया पर्वत जैसा शरीर हो गया अब पूर्जवासी ने वो तो मर गया उसके ऊपर चढ़ के जाके गोपालों आये हाय गोपाल को लेके अब लाके गोदी में दिया नहीं तो हमारा गोपाल तो मर नहीं था आज ये नारायण ने रखा किया गोपाल मरा नहीं <laughs> नारायण ने रखा किया गोपाल मरा नहीं नारायण ने रखा किया हे ठाकुर जी का बड़ा घड़ी कुरना हमारा बेटा बचा दिया ठीक है अब ये तो मर ही गया लेकिन इसको बच, इसको अभी जलाए कैसे इतना बड़ा शरीर हाथ होगा तो इसको घर को घेर लेंगे पूरा इसको जलाए कैसे ब्रजवासी लोग इसको टुकड़ा टुकड़ा किया टुकड़ा टुकड़ा जानते हो अंगुली को करे उंगुली होगा इधर से उधर इतना लंबा ये ब्याट ये आंगली एक एक करके काटने लगे पूरा हजार हजार ब्रजवासी काट के एक एक मैदान में जाके लकड़ी दे जलाने लगे अब जब जलाने लगे महाराज एक बात ध्यान दो जब जलाने लगे तो ये जो उसका जो खुशबू आ रहा है चंदन का खुशबू अब बोले महाराज चंदन का खुशबू कैसे आ रहा है गोपाल ने जिसको स्पर्श किया स्तनपन किया तो उसका तो दिव्य हो गया शरीर ऐसा करके इसका ठाकुर जी ने उसको गति अच्छा दे दी अच्छा ऐसा करके फिर बाद में सकोटासुर को मारा तीना को मारा ऐसा करके परा भारी पर भार लम्बा चौड़ा इतिहास है सुनोगे धीरे धीरे तो समय लगे तो ये जो है आपका तीनावर्तो सकोटासुर सकोटासुर को मार दिया सकट मतलब बैलगाड़ी उसका ऊपर सारे रसगुल्ला आदि सारे रखे मिठाई विठाई और इस नीचे में गोपाल को सुल दिया था अब गोपाल ने ऐसा करके जब सकोटासुर आए तो ऐसा करके अपना बच्चा बच्चे चरण देके के ठप करके एक लाठी मारा तो सकोटासुर का क्या हुआ वो जो है पूरा कई जोजोन ऊपर चला गया ऊपर जाके एकदम गिर पड़ा जसोदा माँ आदि सब घबरा गए कैसे क्या हुआ हमारा बच्चा कि इसको कौन क्या हुआ वो सकट ऐसे गिर पड़ा मिठाई पिटाई सब इधर उधर गया क्या हुआ अब बच्चा लोग बोलने लगे मैया ये बच्चा ने शकट को लाठी में दू बेकार ये बच्चा लतीमर काल की बच्चा है वो लतीमर बेकार विश्वास नहीं किया वो ही लती था सकड़ासुर को मारा तीना वर्तों को भी ऐसा तीना वर्तो आए मैया का कोक में इच्छा करके गोपाल भारी हो गए मैया बोली इतना भारी है शायद हमारा शरीर खराब है इसलिए नहीं तो बच्चा तुम्हारा हल्का है ऐसा करके इच्छा करके गोपाल भारी हो गया उसको उठा के विस्तारा में रखे उसी टाइम में तीन वर्त तो आके उसको लेके गया कोई गोजनों पर तीन वर्तों का गला को घोड़ दिए और तीना वर्त तो गिर पड़े लेकिन गोपाल उसका ऊपर ही रहे कुछ नहीं हो फिर वो बचवासी चिंतन हो गया अभी ये देखो ये बच्चा को उतना ऊपर से गिरा लेकिन ठाकुर जी मेरे को रखा किया मेरा बच्चा को मरा नहीं नहीं तो ऊपर से पड़ते वो मरते नहीं ये उसूर मर गया ऐसा करके बार बार एक एक करके उसूर आ रहे हैं और गोकुल में हंगामा मचा रहे हैं बड़ा खतरनाक हो गया गोकुल में रहना अभी वो लोग विचार करेंगे अब गोकुल में नहीं रहेंगे हमारा बाल कृष्णों को मार देंगे हम यहाँ रहना बड़ा मुश्किल लगता है चलो एक साथ हम चले जाएँ आ रहा कहाँ जाए तो जाए कहाँ बोले वृंदावन बहुत अच्छा जगह है वहाँ चलो हमारा गौ माता चराने के लिए बहुत सुंदर जगह है भी अच्छा होगा क्योंकि जमुमा वहाँ भी जमुना गिरिराज महाराज है सुंदर होगा नंदोगाव जाने के नंदग्राम तो बाद में नाम हुआ था तो बाद महा जब गए तब नाम हुआ था ऐसा तो नित्य धाम में नंदग्राम तो है ही है अब फिर ऐसा समस्याएं आते रहते हैं फिर उसका बाद गर्ग महाराज गर्ग जी गर्ग मुनि घूमते घूमते ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा गोकुल में पहुंचे और पहुंचने के बाद अब जब नंदबाबा देखें एकदम आनंद से एकदम उठे छलांग लगाए और दंडवत करके पड़े उसका पैर झुलाए कहो रो महाराज आना पड़ा आपको कैसे बड़ा भारी सौभाग्य है आप आए हो हैं क्योंकि आपका मापिक महापुरुषों का आगमन तो ऐसे नहीं होते हैं आपका मां महापुरुष जब आते हैं तो उसका पीछे तो जरूर कोई राज होगा है तो एक काम करो कृपा करके हमारा ये दो बच्चा है कृष्ण बलराम इन केस आपकी नाम संस्कार करा दो बुरे राम राम नाम संस्कार कैसे करें अगर पूरा जगह खबर फैल जाएगा मथुरा में कंसु का पास वो बोले री ये नामकरण के गर्ग महाराज तो ये हमारा यहां जादव का वंशधर है यहां हमारा वंश गया ये जो और ये बोले के तो मुश्किल है तो खबर फैल जाए आपका बच्चा का खतरा होगा ऐसा मत कहो बोले नाना महाराज कुछ नहीं होगा हम किसी को बुलाएंगे नौता नहीं देंगे एकांत आपको लेकर गौशाला में चलेंगे वहां एकांत में आपको बच्चा का दोनों का नाम संस्करण करा दो किसी को हम बताएंगे नहीं जैसा जब ऐसा बताएं तो दोनों बच्चा को लेकर गौशाला में चले गए नंद बाबा और रोहिणी मैया का गोदी में कृष्ण बैठी कृष्ण बैठे और जसोदा मैया के गोदी में बलराम बैठे ऐसा करके और रोहिणी सुतो पुत्रो जो है इनका नाम देने लगे बलचैन आख्या सात राम बलाधिकाद बलम विदु यो दू नाम पृथक भावाद संकर सनम शंकर सनम उंकर सनम उन्तु बल्कि ये जो है इसका नाम बलराम रखा जाए ही रोहिणी पुत्रो रमण रामायण सुदो गुण ये आनंद देंगे जगत को रामायण इसको राम बोला जाए क्योंकि इसका बल अच्छा है बहुत बल, बलाधिक का बलम विदु बलदेव बराबरी बलशाली है और ये जो आपका गति में जो बच्चा है ये इसका आसनो वर्णश्रयो हि असो ग्रिन्नत अनुजुगम तनु शुक्लो रक्त इधानीम कृष्णता में ये आपका ये लाला है ये लाला आसनो वर्णाश्रय हि असो ग्रिन्नत अनुजुगम तनु एक एक युग में एक एक रूप प्रकार के आते हैं स्वत् युग में शु सु, शुक्लो शुक्लो रक्तो तेता युग में रक्तो तथा पीतो ईदानी कृष्णतम गतः अब ये दिमाग लगाओ विचार करके देखो ध्यान से क्या बताए शुक्लो रक्तो तथा पीतो मतलब सत्यो तेता दापरकली सत्यो युग में सादा शुक्लो शुक्ल वर्णों तेता युग में रक्तवर्ण ईदानी कृष्णतम गतः ईदानी मतलब ये तो दापर युग है दापर युग है ना तो दापर युग इ कृष्णोदंगतः तो बाकी जो ये जो वाला पीतवर्ण कब होगा कली में होगा समझा मेरा बात सीधा बात है ये तो कॉमन सेंस स्व दापरकुल सत्य युग में है रक्त तो तथा युग में है और इदानीम कृष्णदा ये तो दापर युग है तो पीतो वर्ण कब हो okay. सीधा बात है ये कॉमन सेंस है हिजाब करके बता रहे हैं क्योंकि वसुदेव जो सूतो इसका साथ मिल गया हमने तो कहा था ना आके मिल गया गर्भ जी महाचौतुर है क्योंकि तत्व ज्ञानी है सारे भूत भविष्य वर्तमान सारे बोले प्रागयम ये जो बच्चा है प्रागयम वासुदेवस्व क्वचित जातो स्तवात्मा जहा आपका ये बच्चा पूर्व में कभी वसुदेव दैवकी के गर्भ में पैदा हुआ था दैवकी का कर्म में वसुदेव के आश्रय करके पैदा हुआ ठीक ही बताए जू तो झूठा तो नहीं है प्रागयम ये बच्चा प्रागयम वसुदेवस्वित जा कशिज जा तो तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा प्रचक्खते जो बड़ा तत्त्वज्ञानी है इसको वासुदेव भी कहेंगे क्योंकि कपुत्र बुसुदेव तो पुत्र तो जी जानते हैं और जी पूरा बता रहे हैं ये ये एकांत हम जानता मैं जानता हूं बाकी आदमी सब दुनिया नहीं जाने इससे बोलते हैं बहु निसंति नाम रूपानी चौनो कर्मानुरूपानी तानी अहम वेदो नो जना इनका बहु रूप गुण है अनंत लीला माई हरी इसका रूप गुण इतना है पार नहीं पाए सुरेश दिनेश गणेश हाल धरे कई पार ना पाए हैं पार पाए पार नहीं पाए और गुण इधर बताएं बहुनि संति नामानी रूपानी चौसुत गुण कर्मानुरूपानी तानी अहम वेदो नो जना इनका बहुत रूप गुण है ठाकुर जी का कृपा से मैं जानता हूं आप जानते नहीं हो अब क्या करें ऐसा करके ये बच्चा तो बहुत सुंदर हुआ पूरा तमाम ब्रजवासी को एकदम आनंद से डूबा सौलीला भी जो किंतन है वो जो कीर्तन करते हो नमेश्वरम सच्चिदानंद रूपम दशकुंडोलम गोकिल भ्राजमानम आपना लीला के द्वारा ब्रजवासी को पूरा एकदम आनंदित करके पागल हो जाओगे बड़ा सिद्धांत की बात है बच्चा ये दोनों अभी थोड़ा सा उसका होश आया अभी चलने लगे घुटना देखे ऐसा ऐसा करके कालेनो ब्रजताल पेनो नकुल राम केश जानु भ्याम सौ पानी भ्याम रिंग मानु बिजड़ हो हाथ दे के और घुटना दे के ऐसा ऐसा के चलने लगे एगो हम आज जाओ जल्दी जाएगा उधर पकड़ने अभी प्रश्न उठता है ब्रजों में बहुत फाइटिंग होता है इस विषय पर सिद्धांत की बात है यहां जो लोग हैं वो लोग मानते हैं कृष्ण बलराम से एक साल की छोटे हैं और वो लोग अलग से बलराम का बलदेव छठ मनाते हैं जब भी हम लोग बताते हैं ये सिद्धांत तो नहीं है आप लोग मानोगे वो लोग मानते नहीं अज्ञान मेरा प्रश्न ये है बलदाव जी महाराज अगर एक साल का बड़ा है तो यहां भागवत में क्यों लिखा है दो बच्चा एक ही साथ हम ये घुटना दे चल रहा है समझाना है मेरा बात जल्दी जल्दी समझो इतना देर में समझने तो कोई नहीं जो बच्चा एक साल पहले पैदा हुआ है वो तो अभी चलेगा और जो एक साल आगे बाद में है वो तो अभी हमारे ऐसा ऐसा करके चलेगा तो यहाँ क्यों लिखा है दोनों एक ही साथ चल रहा है एक ही स्थिति है किस्नो और बलराम का जन्म का जो समय है ये जो पुतना पुतना बाद ये सब लेके पूरा ये अठारह दिन का गैपिंग है ज्यादा से ज्यादा अठारह बीस दिन का ज्यादा नहीं है लेकिन मानते नहीं है लोग अगर जन्म आगे हुआ है तो ये तो अभी खड़ा हो जाएगा क्योंकि लिखा है जब सिद्धांत में लिखा है या लिखा है बलाधिक्का बलम विदु जिसका बलशाली बहुत है तो वो बच्चा इतना बलशाली लिखा है गर्गो मुनि बोला है बलशाली है वो क्या अभी? ये छोटे जो भाई है उसके साथ है, एक साल बाद वो भी रिंगोमान सत हैं अंग्रेजी बोलते क्राउलिंग क्राउलिंग बोलता है अंग्रेजी में जो आपका जो ये है घुटना है हाथ इसको देखिए तो ये विश्वास जगो नहीं अर्थात कृष्णो और बलराम का जो जन्म का जो तिथि समय है जो हमारा आते हैं आप जानते हो बलराम तिथि पालन करते हैं उसके बाद में तो कृष्ण का अतिथि आता है ना थोड़ा दिन बाद आराधना का तिथि थोड़ा बाद है ना भूल जाते हो क्या अभी ऐसा करते करते विचलन करते हैं अभी थोड़ा चलना शुरू कर दिया अब चलना जब शुरू कर दिया और भी बदमाशी शुरू हो गया क्यों भले ये जो कालेन अल्पेन और राजस और से राम राम हृष्णन च गोकुल अघृष्ट जानो भी पदभी विश्व क्रमतुर रंजसा अभी धीरे धीरे क्या चलने भी लगे और जितना बंदोरों को घर में अगर मक्खन फक्खन कुछ मिला इनको लेके मैया देखे नहीं जाके बंदरों को देखा खा खा खूब खा ऐसा कह ये बंदरों की खाने का चीज है क्या मक्खन वो बोले खूब खा मारकाणो भक्षणो विभजती स्व चेत चेतन भानंग भित्वती भिन्नति भित्वती नहीं भिन्नती नहीं तो भांडो जो पात्र है मखन का या दही का एकदम तोड़ के चले जाएंगे ऐसा बदमाशी करते हैं और सारे घूमते हैं इधर उधर और गोपाल जल्दी ही वो जो चोर बन गया तमाम चोरों का सरदार बन गया हैं गोपाल वो जो इतना सारे बच्चा है चोरी करता है उनका लीडर बन गया है तो छोटी लेकिन वो बुद्धि बहुत है लीडर बन गया अब कहाँ कौन घर में आ चोरी करना है सब पहले पूरा कैलकुलेशन हो जाए ऐसे ऐसे जाना है मैया उधर ये जो ये जो आपका ये है ना गोगो गो माता का जो गोबर है गोबर सामने जाए उस कैपिंग में इधर चलेंगे उधर से उधर निकल जाएंगे सब कैलकुलेशन जैसे बैंक का टका है बच्चा ऐसा करके करते और अगर किसी का घर में मक्खन नहीं मिला तो उसका जो ऊपर में जो टंग हुए हैं सिक्का इसको पत्थर दे उसको फुटा देंगे फुटा देने के बाद उससे निकालेंगे ऐसा करके मुख लगा के खाएंगे कैसा सुंदर बुद्धि है डंडा लेके ठुक फूते खाते मुख लगा के उधर से आए खाएंगे और जिसका करके कुछ नहीं मिला उसका लेकर जो ये जो चलाने वाला मठा चलाना पाता उसको ही फटा के चले जाएंगा या तो उसका बच्चा है उसको ऐसा करके बच्चा है, बच्चा को रुला के एक दिन जल्दी ऐसा जोर से चलाया गया और बच्चा ऐसा जोर से चिल्लाने लगे मैं ये बोले अरे बच्चा तो सुहा होता अभी चिल्लाया क्यों घर में जाए तो देखा भाग रहा है बच्चा अ गोपाल भाग रहा है सब ऐसा करके बदमाशी करने लगे कि भी किसी भी हालत से चोरी करने गया तो अचानक गोपाल को अगर पकड़ लिया किसी ने नहीं पकड़ा तो अलग बात है नहीं पकड़ा तो ए, जब बोले डर दिखाए को गोपाल दूर जाके गोपाल को बोले ए, देखे पकड़े और बोले देखे तू देखे हम पकड़े ऐसा करके बोलते वो उसको डर दिखाते गोपी को आगे पकड़ लिया तो बोले पैर पोरू आर नहीं करूं छोड़ दे अभी गोपी अभी छोड़ दे अपना होगा मेरे से ऐसा करके बोलते अब एक दिन थे एकदम पक्का प्रभावती मना मैने उनका लगता है पिताजी का भाई इनके जो पत्नी है हमको तो लगता काकी आंटी इनका घर में चोरी की और उस दिन तो एकदम परतों पर उसका सामने पड़ गया और पकड़ लिया बोले छोड़ दिया आज छोड़ दिया नहीं करे बोले ना बहुत हो चुका आज तेरे को ले जाएंगे आज ले जाएंगे तेरे को घर में आप तेरा कांप पागे, आप बार बार बोले ठीक है छोड़ेंगे किसी से रो रही है छोड़ दे मेरे को जब सुना नहीं प्रभापति उसको लेके चलने लगे वो क्या की उन्होंने क्या की प्रभावती जाने क्योंकि ब्रजवासी हैं सारे आते जा, तेरे जाते रहे बुजुर्ग जाते जाते रहे घुमटा को कैसा किया ऐसा कर दिए और उन्होंने क्या की उधर जाते जाते क्या की उधर जब गए उधर जाके जसोदा मैया के सामने गए जसोदा तेरे को बताए तू तो विश्वास ने अकी नहीं माने आप देख आज ही पकड़ लिया उसको है आप देख जसोदा मैया घर से आई पहले आके बोला क्या प्रभाव जी चिल्ला क्यों रही है तेरा बेटा को पकड़ के लोरी करने के लिए गया और आज जोर से आप तो विश्वास नहीं किया तू बोले क्या खमाखा बकवास कर रहे तेरा बच्चा है कि मेरा बच्चा है देख ले घूमठा के देखे हमारा बच्चा है हरी राम, राम राम राम राम क्या बात है वो बच्चा कहा गया वो कहते गोपाल गया अंदर गोपाल अंदर में बैठा है सो रहे देख देख मैया देख मेरा बारे में चिटा बोलता है गोपाल के लिए सभी संभव है और गोपाल ने बाद में प्रभावती को जब देखा हुआ था बोले देख उस दिन तो तेरा बेटा का स्वरूप पकड़ा अब बाद में चुपचूप लेके चले मेरा घर में तेरा स्वामी का रूप पकड़े तो कितना होगा सारे दुनिया देखे तेरा स्वामी का लेके आए ऐसा करो दोबारा नहीं पकड़े प्रभापति हाय राम क्या बच्चा है भाई इसको तो नहीं पकड़ना ऐसा करके पूरा एकदम पूरा ब्रजवासी को आनंद से एकदम निमज्जित कर कभी कभी ऐसा होता था कि किसी बोझवासी के घर में गए और वहाँ बोले बोले ये बोझवासी देखें मैया ए गोपाल जा अंदर में जा जाके नारायण आज नारायण पूजा है वहां आके खबर लेना है तुम्हारा घर में आज क्या उत्सव है क्या क्या हो रहा है ऐसा ऐसा तो देख रहा है कि चोरी करने का सुविधा होगा ना आज तुम्हारा घर में यह परब है तिहार है क्या बोले हमारा घर में अभी पूजा है ये जा ठाकुर जी को देख क्या उधर अंदर में है उधर जाके देखे सालग्राम है कुछ है या गिरिधारी कुछ भी है उसको हटा कर वह कुत्ता का छोटा बच्चा उधर बैठा के बैठा के <laughs> यह हमारा पा केन्दन जो है हमारा जो है ये जो हमारा निमाई ये भी करते थे इसका बारे में पूरा एक किताब निकला था ऑथेंटिक उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का टाइम नहीं हुआ हमारा आनंद से आप नाचोगे कभी हिंदी में उनवाद हो ठाकुर जी का कृपा से बोले हम तो चैतन्य भगवान चैतन्य चैतन्य ये लीला देखे नहीं इतना आनंद की लीला उसमें है इतना मोटापाई है निमाई किताब का नाम है निमाई बचपन का लीला तो ऐसा ऐसा बदमाशी करने लगे किसी का घर में क्या की बोले चोरी करने गए तो बोले अचानक वो तो सोए हुए है घर में अगर निकल के पकड़ ले तो उसके क्या करे वो जो वो जो कुंडा है कुंडा तो अंदर से रहता है बाहर से सिकली रहता है ना सिकली को लगा के चले गए बदमाशी करके चले गए वो पिशाब लगाए और निकल नहीं सकता है, खोल खोल दर्जा खून लगाए ऐसा करके बदमाशी करते बहुत सुंदर एकदम लीला है समय कम है इसलिए ज्यादा नहीं बता सके अभी गोपाल का ये जो दामबंधन है इसको आज थोड़ा चर्चा कर दें, क्योंकि बहुत सारे लीला है कैसे करे अब ये दामबंधन जो लीला है ये सुनो आज नवम उद्वाय है ये शिशु को एकोदा गृहोदासीशोदानंद गोहिनी कर्मातर नियुक्ता सू निर्वमंथ स्वयं दधी जानी जानी हो च दधी निर्म निथने काले स्मती अगायत भले एकोदा यशोदा मैया के घर में ल, बहुत सारे दास दासी है फिर भी इच्छा करके जसोदा मैया क्या करती हैं गोपाल जी दूध को पान करती हैं या गोपाल के खाने वाले जो दूध से जो माखन फाखन काड़ा निकालते हैं उसके लिए विशेष गौ माता है इस सैमोली धवली पद्दीनी इनके दूध में पद्म होते थे पद्म फूल का मापिक उसी विशेष गाय का दूध को संभाल के जसोदा मैया रखते थे क्योंकि गोपाल खाए नहीं ऐसे तो भूख नहीं है गोपाल का गोपाल तो चुआान्नों बार खाते हैं ऐसे मैया का आंखों में मेरा बच्चा खाता नहीं बहुत खाते हैं लेकिन चशुदा बोले इसका रुचि नहीं है तो अच्छा दूध को जो अच्छा दूध है उसको संभाल के रखें उसी से स्वयं क्या करें दोधी लगाकर उससे माखन कारे या तो दूध को गर्म करके रखें या तो कुछ बनाए मिठाई पिटाई चशुदा मैया के घर में बहुत सारे दास दासी होते हुए भी इच्छा करके अपने ही ये सब काम गोपाल का सेवा के लिए जो है अपने करने का रुचि थी इनका अंदर एकोदा एक दिन ऐसा है वो कर रही है आ भंडों में दो ही देकर निर्मथन कर रहे हैं ऐसा ऐसा करके और जानी जानी जानी जानी हो गीतानी तो बाल और चरितानी गोपाल जो बचपन से जितना सारे लीलाएं की हैं और तो सब लीलाई याद है वो तो सब लीला क्या कर दो मंथन समय में ऐसा करके कर रही और गा रही इसमें क्या हो रहा है वो जो हाथ में चुड़िया है चूड़िया छम छम कर रही है उसमें गाना बजाना हो रहा है और मुख में तो सुंदर भुजवासी का तो गाना तो आप सुने नहीं हो तब तो आपको आनंद आ जाता है ऐसा कर रही है यशोदा मैया का वर्णन दिए हैं कैसे खौमम सुखमो सूक्ष्म कापर पहनी हुई है और शैम वरना यशोदा मैया शैमरना खौममम से खौमम खौममम बासह पिथु कटितटे बिभती सुत्रनाध्यम पुत्र स्नेहो सुनोतो कुच जुगम जातु कंपंच ऐसा क्या है और आर रज्जा आरजाकर्षो समुज चलत कंकण कुंडले चीन्यम भक्तम कवर बिगलत मालती निर्म मंथ जब मंथन कर रही है उस समय क्या है बजे सूक्ष्म बास है और पीछे में ओ झूठ जो चूल बाल है उसको बंदा बेनीगुथ गूंथा है उसमें माला है सुंदर कबरी मालोसी फूल की माला और ये रस्सी ऐसा ऐसा करते करते किंकिनी ये जो ये जो इधर है आपका चुड़िया है हैं कंकनऊ ये सब झुमक झुमक हो रही है कुंडल है कान में और ऐसा परिश्रम के द्वारा थोड़ा पसीना भी आ गए हैं और अपना स्तौन ऐसा ऐसा करते उसमें खीर भी आ रहे स्नेह को मारे उसी समय में एक घटना हुआ गोपाल पालने में सोया हुआ है हम तो बाली जाना ज्यादा नहीं बताएं। बहुत सारे गाना भी है ब्रजवासी का ये सब नहीं गाए बाद में कभी समय हो तो करें। त्व तो स्तन काम अस्नीन मंथन मंथ मन्थ, मजे यहां बताए तम तो स्व्य काम आस्वादो सद मतनिम हरि हरी जननी जो मंथन कर रही है दूध पीने का इच्छा भूख लगे इसलिए गृहित्वा द्वधि मंथनम नषेधत प्रतिमा बहना जा जाके कोई बात नहीं है वो तो सोए हुए थे उदास से पलना से उठे गंभीर होके जैसे कितना बड़ा पर्सनैलिटी है गंभीर आये माँ का सामने खड़ा हुआ और जाके दंड जो है मंथन के जो दंड पकड़ और कुछ नहीं बोल पूरा गंभीर होके देखने लगे तब मैया ने सोची इसका भूख लगे तब क्या की तमंकम तम अंकम तम आड़ूरम अपनम स्नेहो सूतम सस्मी ससमी तम मिक्षित मुखम क्या बताए तमंकम आरुणम अतनम स्नेहो स्नुतम सस्मित मुखम इस समय में दूध पिलाना शुरू कर दी उनका मुख को देखने लगे सुंदर करके गोपाल के उठे है ना और उसका बात क्या की न अतृप्तम उत्सृज जबे न जजो बुत्सित मयसी तीधि तद अधिश्रित क्या बताए भले उस समय दूध को आग में चढ़ाई थी थोड़ा गर्म हो जाए इतने में गोपाल के दूध थी ना शुरू कर माइया का ध्यान नहीं कि दूध तो लगा हुआ गोपाल को ऐसा करे रुक रुक करके जल्दी गई और दूध को उधर उतार के थोड़ा नीचे रखें इतने में गो जश्नों मैया आई शीतल करके दूध को आके देखे गोपाल ने क्या की पूरा द्वधिमंधन का जो पात्र है उसको पूरा पत्थर देके के फटा कर, पूरा कहाँ चले गए अंदर कोई कमरे में चले गए यशोगा मैया आके जब देखे ए, देखी बोले दी किसने किया ये तो गोपाल का ही काम होगा और नहीं है कहाँ है और ये गोपाल क्या किया मैंने संजात को पोस्पुरीता अरुणाधरम संदेश ददभी दशना रहो क्या कि गोपाल ने ऐसा करके दांत को लगाया मैया के ऊपर गुस्सा हूं कि हमको छोड़ के चलेगी उसके दूध इससे बड़ा मेरा सेवा मेरा भूख है अभी मिटा नहीं जब ऐसा की तो वो तो दूसरा कमरे में ये तो फटाखे गए पूरा घर एकदम दही दही करके एकदम भर्ती और फिर देखें जे उलू खलो उल्लू खलो अघ्रे परि व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम अर हय्यम गवम चौर्ज विशंक विशंकित क्षण निरीक्ष सुतम आगमत क्षण देखे उलू जो है उलूक को सीधा कर दिया जैसे ऐसा किए बच्चा है को को इधर तो उसको ऊंचा हो गया ऊपर से जैसा सर सब है फेंक रहे रहे खा और पीछे पीछे देख रहे कोई मां तो नहीं आ रही आए तो डंडा लगा इस समय क्या हुआ जसदा मैया ने धीरे धीरे देखते देखते आगे और देखे बोले ये तो बच्चा बच्चा उम्र है अभी भी ऐसा हो जाए तो बड़े हो जाए तो कब तो और उदम मचाएंगे अभी से शासन करना पड़ेगा तो क्या करे मैया ने डंडा ली डंडा ली के धीरे डंडा को ऐसा करे करके आए और जब देखे मैया को आती हुई देखे एकदम छलांग लगा कर उलूखल से एकदम दौड़ लगाए और मैया भी दौड़ रही है वो भी दूर है कहाँ जाए इतना खंबा है या वहां ही जा रही गोपाल को पकड़ नहीं पाए ऐसा दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ करते करते मैया एकदम शांत हो क्योंकि मैया थोड़ा ज्यादा उम्र में बच्चा थोड़ा बाल की शरीर थोड़ा और दौड़ते दौड़ते अपना मालती जो फूल है लगा हुआ है मालती जैसे आसमान से तारा गिर रहे टिक टुक करके मालती का फूल क्योंकि दूर रही है दौड़ रही है और घाम आ रहे है पूरा पसीना आ रही है और पुरा दौड़ते दौड़ते इसका पीछे कितने दौड़े दौड़ते दौड़ते क्या हुआ? बजे अपना कवरी से फूल नीचे गिरने लगी जाके क्या हुआ उसको गोपो अन्न धावत न जमापो गोपी नाम क्षम प्रवेश तपस्तम है जो तपस्या के द्वारा जोगी ज्ञानी किसी के द्वारा किसी अवस्था में जिसको प्राप्त नहीं कर सके वो गोपाल को गप अन्नधावत नम खम प्रवेश तपस्र तम मन इसी के पीछे जो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है इसके पीछे गोपी दौड़ रहे उसको पकड़ के पिटाई करेंगे देखो ये क्या मजा का। और गो, गोपाल भी भय के मारे एकदम दौड़ रही दौड़ रहा है एकदम चार आर तो अपराध तो किए हैं हमने तोड़ा है अन्याय किए हैं मां तुम्हारे तो की ऐसा कर तो बाद में क्या गोपाल ने कीपा करके गोपाल को पकड़ लिया गोपाल ने कीपा करके बंद दर्ज ये दौड़ते बच्चा को पकड़ लिया और पकड़ने के है डंडा को पकड़े बच्चा भीतो हो गया तो उसने डंडा को फेंक दिए आई लिखा है देखो इसी आप सोचें कि इसी को हम बांध के रखेंगे बांध के रखने से क्या होगा और इतना उदम नहीं कर सकेंगे तो रस्सी लाए जो रस्सी ला क्या हूँ उसको फेर लगाए उसका अंदर में गिट्टू लगाए और गोपाल के इधर बांध के जैसे कि चोरों को ले जाते हैं पुलिस थाने में थाने में इसको बांध दे गया और देखिए महाराज तो बांध दे तो फो दो अंगुल कम है ठीक है और दो रस्सी बांधेंगे और दूसरा रस्सी लाए दूसरा रस्सी उसका साथ फिर लगाए उसका फिर और बांधे तो क्या हंगामा का बात है कैसे हो रहा है न ना चंतर न ना बहि न पूर्व न पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चातर जगत जगत होधोखज गोपिकोलुखले दामना बबंध प्रकृतो जोपी को गोपिका का में बांधना चाहते हैं जो मर्तलिम्बम अधजम वह अपना बेटा यह हमारा बेटा ये सोच के मर्तलिंगम अधजम अधज वस्तु जे प्रकृति का परे हैं इंद्रिय का परे हैं जिसका बाहर अंतर नहीं है अनंत ब्रह्मांड जिसका स्वरूप है उसको ना न च अंतर ना वही कुपाल का कोई बाहर अंतर है ब्रह्मा जी भी बताए आपका कुखी का बाहर कौन है कोई नहीं है सब आपका अंदर है च अंतर ना रजस्व ना पूर्वम ना पिछा आपका अंतर बाहिर बोल के कोई हिसाब नहीं लगाया जाएगा आपका पूर्व अपर ऐसा कोई समय का भी हिसाब नहीं लगाया जाएगा क्योंकि अनंत जगत एक ही तत्व है ये उसको ये पर अखिलेश्वर कृष्ण इसी को माताजी बांधना चाहती कि हमारा बेटा गोली गोपी को लुखले दामना बबंधो और जब बांधने गया तो दो दुआंगल कम हो रहा है बार बार सारे ब्रजवासी लोग हंसना शुरू कर दिया मैया सारे घर का जितना सारे रोसी उसको लगाए लगाई लेकिन फिर भी दुआंगल कम और मां तो एकदम बड़ा कष्ट हो रही है है किस किसी भी आलस से होता नहीं तो बाद में जब कृपा हुआ गोपाल देखिए मैया तो एकदम हर एक दो हर गई दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित संबंध ने मैया को एकदम पसीना पसीना होते हुए देखी और किसी भी अल्भूत परिश्रम दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित संबंध अपने आप निजे अपने को बंधन स्वीकार किया नहीं तो उसको बंधन करने का कोई हिम्मत नहीं है ये दो आंगुल जो तत्व हैं इसको इसको टीकाकारों ने क्या बताया टीकाकारों ने बताया भक्त तो इच्छा और भगवान इच्छा दोनों मिल जाए तभी काम बनेगा आपका इच्छा और भगवान का इच्छा नहीं होगा नहीं भगवान का इच्छा आपका इच्छा दोनों मिल जाए तो दो आपका भगवान का ये दो का व्याख्या गोपी का ये अमरा टीका कारण बताया नियम विरंजन भव न श्रीरोपि अंग संश्रया प्रसादमीरे गोपीजत आपो विमुक्ति ना सुखापवान्दीना गोपिका सुनिनात्म भूता भक्ति मताह इधर बिरंचो बिरंची बिरींचि भवो लक्ष्मी तक भी ऐसा कीपा जिनको नहीं मिले प्रसादम लेभी गोपी जत्त प्रापो विमुक्ति ये कीपा मिल गया मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के सामने ऐसा कीपा मिला श्री कृष्ण ने ऐसा कीपा कर दिया जो आप लक्ष्मी को भी कभी नहीं की बिरछी शंकर किसी को और बाद में ये सिद्धांत है नायम सुखा प भगवान देही नाम गोपिका सुत ज्ञान इनाशो आत्म भूतानम भक्ति मतामी हों भगवान को भक्ति के द्वारा जैसे आप बंधन कर सकते ज्ञान विज्ञान किसी के द्वारा नहीं जो किसी के द्वारा भगवान को आप बांध नहीं सकते भक्ति करो तो भगवान को बंध के रखोगे अहम भक्त्या पराधीनो ही स्वतंत्र ई अस्वतंत्र इवो दिजो ये जो आश्चर्य की बात है अभी तो मैया ने बांध ली बांध के बोले तेरा ऊधमबाजी खत्म करे अभी बंध के उलूखल में और गए अब जा क्या कितना उधम करना है कर मैया ने अपना घर के काम में लग गई यहाँ गोपाल ने सोचे कि महाराज तो बड़ा बहुत काम है हम बड़ा इतना बड़ा हमारा सेवा है और नारद जी ने साफ दिए थे नरकुबोर मणिक्रीप वो हमारा काम बाकी रह गया मैया अपना काम में गया हम अपना काम करें बोले वूखल को लेकर इतना छोटा बच्चा वूखल बहुत भारी है लेकिन जो तो गोपाल है इसको लेके ऐसा कह खींचते खींचते गए खींचते खिसते जाके जाके क्या किया वो जो दो भिक्षो है नलकुबर जो भिक्षो बन के हैं वो भिक्षो का अर्जुन भिक्षो अर्जुन भिक्षो सीधा होता है जानते हो अर्जुन भिक्षो देखे हो अर्जुन भिक्षो नहीं देखे अरे वृंदावन भी, भी है सीधा सीधा होता है ऐसा उसका जो छाल है वो हार्ट की बीमारी के लिए औषधि बनते दूध का दूध का साथ, अर्जुन अर्जुन विक्षो ये अर्जुन विक्षो बन के रहे हैं नारद जी अभिशाप दिया था पहले बहुत दिन पहले हैं वहां जो तो क्या उदम क्या किस लिए अभिशाप दिया कल आएगा आज समय नहीं है और पूरा नारदो नारद सापे नृक्षताम प्रदात नो कुबोर मणिग्रीवी ख्यान्वित मणिग्रीव नौ लखबर है मोनिग्रीप वृक्ष के हैं नारू जी का साप्ता था आ नारू जी ने कहे जब नंदला के तोरे के ऐसा उद्धार कर दे तब होगा तो सोले हमारा एक ड्यूटी रह गया और जाके दो वृक्षों का बीच है उस गैपिंग इसमें से गोपाल ने चले गोपाल तो छोटा लेकिन उलखल तो बड़ा है उलूखल को ये दोनों वृक्षों में चिपक गया अटक गया और गोपाल ने थोड़ा करके ऐसा ऐसा खींचा तो दोनों वृक्ष चाँ करके एकदम गिर पड़ा आ सारे बोझ बासी चिल्ला ले कैसे कैसे एक दो विक्षो था बड़ा भिक्षु है इतना दिन का अरे कैसे गिर गया अरे राम राम राम देखो हमारा बच्चा बीच में है हम तो हमारा बच्चा मर जाता आज ठाकुर जी ने रखा कर दिया है? नहीं तो दो भिक्षो तो मरता अब बच्चा लोगों को बोले बच्चा ऐ तू तो खेल रहा कैसे गिरा रहे बोले महाराज क्या कहे तुम्हारा गोपाल इसका बीच में गया और खींचा पड़ गया दू बेकार इतना छोटा बच्चा वो गिर बोले हाँ हमने देखा हम लोग देखा ये बच्चा उसका अंदर से गया बीच में से और खींचा दो बिछो गिर गया और गिर गया उसमें से दो राजपुरुष जैसा आदमी पकड़ हुआ धुएं के माफी पकड़ गोपाल को बड़ी स्तुति किया मूर्ख है बच्चा है सतमुज निकाला नरक्रीब मनीग्रीपि मनी नलकूबर और मनीग्रीप ये दोनों निकाला था ये वृक्ष जब गिर गया वृक्ष जब तोड़ गया तो उसमें से दो पुरुष निकला ये जो कुबेर का लड़का आके दोनों गो, गोपाल को स्तुति किए तो लेकिन नंदबाबा जस्ता मैया का इतना स्नेह है भोजवासी का ये माने ही नहीं बालक का कथा ये बालक है कुछ भी कह देते हैं विकार की है ऐसा करके टाल दिया अभी इतना तक आज रहे काल दस दसम का दसम अध्याय शुरू हो कैसे ये ये बड़ा सुंदर प्रसंग है नलकुबर मणिक्रीप का ऊपर जो जो शासन है ठाकुर जी का वो जो स्तप किए बड़ा सुनने का लायक है अभी ये आप गजेंद्र एक सुन लो ओम नमो भगवत तस्मह जतो एकत्मकम पुरुषाय आदि बीजा परसाय अभि वाचकाल पर कृपासी बैठ पथितान पवन भो वैष्णव नमो